तो लगता है कि ये ठीक भी लगता है लेकिन दिल उसको मानने का नहीं करता है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होने से उसके कोई रिलेशन होते हैं या नहीं होते तो एवरी ह्यूमन हैज ए टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप वन इज विथ अदर हेलो ह्यूमन तो ह्यूमन टू ह्यूमन एक रिलेशनशिप है एंड द अदर वन इज द सेकेंड पार्ट इज नेचर इसको पहले ठीक से समझ लीजिए मानव के प्राकृतिक रूप से दो संबंध हैं, एक प्रकृति से संबंध है और एक दूसरे मानव के साथ संबंध दूसरे मानव के साथ संबंध का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ संबंध है उसके मोहल्ले के लोगों के साथ संबंध है उसके शहर के लोगों के साथ संबंध है उसके देश के लोगों के साथ संबंध है उसके धरती के हर मानव के साथ उसका संबंध है प्राकृतिक रूप से है या नहीं ये बात समझ में आती है तो बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन इन दो संबंधों को लेकर आता है एक संबंध है मानव के साथ और दूसरा संबंध है प्रकृति के साथ अभी इसमें गलती नाम की क्या चीज होती है पहले उसको समझते हैं कैटेगरी नंबर वन वॉट इज़ गलती एक बच्चे को आप एक कांच का गिलास देते हो और कांच के गिलास के साथ उसको किस प्रकार से डील करना है ये इसको नहीं आता और कांच का गिलास उसके हाथ से फूट जाता है क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि कांच के गिलास के साथ मुझे कैसे निर्वाह करना है संबंध है तो निर्वाह करना है तो उसको इसके निर्वाह करना नहीं आता है कांच के गिलास के साथ उदाहरण लिया कांच का गिलास हो कपड़ा हो शरीर हो बिजली हो पानी हो इनके साथ उसका एक संबंध है और उस संबंध को ठीक ठीक पहचान नहीं पाता है तो जीने में उस संबंध का निर्वाह नहीं कर पाता है तो संबंध की समझ नहीं है तो निर्वाह नहीं हो पाता है उसका नाम है गलती डील उसके साथ ठीक से हम डील नहीं कर पाते तो ये कांच का गिलास बच्चे के हाथ में आया उसके हाथ से गिर जाता है उसको नहीं पता फिर दोबारा आप देते हो दोबारा कांच का गिलास लेके जाता है वो टेबल पर रखता है उसको नहीं पता कि कांच के गिलास को कितना डेलीकेसी से टेबल पर रखना चाहिए जोर से रखा गया फिर फूट गया तो क्या कह रहे हैं हम इसको बालक में गलती हो क्या बात की गलती होगी कि उसको संबंध की समझ नहीं है इसलिए संबंध का निर्वाह नहीं कर पाता है यह हो गया उदाहरण उसका प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दों पर ठीक इसी प्रकार से मानव के साथ माँ क्या चीज होती है पिता क्या चीज होता है ये संबंध नाम की क्या चीज होती है और इसमें कैसे रिश्तों को निभाया जाता है है ना बालक को यह समझ पैदा होने से रहती है क्या नहीं, नहीं।, नहीं रहती है तो सभी तरह के संबंध जो मानव मानव संबंध कई तरीके से सात आठ तरह के संबंध उनको आगे हम समझेंगे कल उन सभी संबंधों में उसको कैसे ठीक ठीक पहचानना और ठीक ठीक निर्वाह करना निर्वाह क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठीक ठीक वो पहचान नहीं पा रहा है इसको कह रहे हैं गलती इसको क्या कहते हैं गलती, गलती। संबंध को ठीक ठीक नहीं समझ पाने के कारण निर्वाह नहीं हो रहा है मानव के साथ भी निर्वाह नहीं हुआ और प्रकृति के साथ भी निर्वाह नहीं निर्वा में कम पड़ गया कारण कारण बोलो समझ का अभाव क्या समझ का अभाव संबंध नाम की समझ का अभाव संबंध की समझ का अभाव इस कारण जो कुछ भी हो रहा है क्या हो रहा है निर्वाह में कमी हो जा रही प्रकृति के साथ भी निर्वाह में कमी हो गई और मानव के साथ भी निर्वाह में कमी हो गई उसके मूल में देखेंगे तो उस मानव में बालक में संबंध की समझ नहीं है और उसका अभाव होने के कारण निर्वाह में कमी रह गई उसको कह रहे हैं कि गलती इसको क्या कह रहे हैं गलती हो गई ये बात समझ में आ गई ये एक स्टेज हो गई जैसे मैंने ब्रेक के समय पूछा कि आपकी उम्र अभी गलती की है कि अपराध की अभी सेकंड स्टेज में हम आते हैं वो सेकंड स्टेज क्या है तो गलती का मतलब फिर से दोहराता हूं क्या हुआ प्राकृतिक रूप से मानव का मानव के साथ संबंध एक मानव के साथ है कि हर एक मानव के, के, के साथ हमारा संबंध है हर एक मानव के साथ संबंध है मानव जाति के साथ हमारा संबंध है धरती के साथ हमारा संबंध है या नहीं है? तो पैदा होने से ये संबंध है और इस संबंध की मेरे को समझ नहीं है है ना क्योंकि संबंध को मैं ठीक से पहचान नहीं पाया हूँ तो निर्वाह में कम पड़ जाता हूँ इसका नाम है गलती ये बात समझ में आ गई जान के कोई गलती नहीं करता उसको आगे समझेंगे अभी एजुकेशन हमको मिला बड़े हो गए और एक हमारी मानसिकता तैयार हो गई अभी किस प्रकार की मानसिकता तैयार हुई इसको देख लेते हैं <coughs> शिक्षा और व्यवस्था से गुजरने के बाद एक बालक जैसे ये आज बालक है इसको नहीं पता कि मम्मी के साथ ये बैग के साथ कैसे निर्वाह करना चाहिए देख लीजिए बैग से पकड़ के खेच के चल दे टूटेगा टाटेगा उसको नहीं पता आपके साथ कैसे निर्वाह करना उसको नहीं पता लेकिन उसको अभी पता करना है तो संबंध की पहचान नहीं है इसके अभाव में गलती हो रही है लेकिन संबंध विरोधी मानसिकता उसमें नहीं है शिक्षा और परंपरा से जो कुछ हमको मिला उसमें एक अपराधिक मानसिकता तैयार हुई कि अपराध क्या चीज है ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिए आपके पास में आदमी तो नहीं बैठा जो अपराधी है ध्यान से देखिए ये है वो अपराध का मतलब क्या हुआ एक उम्र के बाद एक ऐसी मानसिकता तैयार हो गई कोई किसी का नहीं इसकी ये मानसिकता नहीं अभी कि कोई किसी का नहीं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा सबसे बड़ा ये संसार माया है कोई किसी का नहीं है है ना ये जो मानसिकता तैयार हुई ये क्या चीज हो गई संबंध विरोधी मानसिकता और खूब मेहनत करके अपन ने बनाई है संबंध विरोधी मानसिकता कोई किसी का नहीं पूरी एजुकेशन से पूरे अभ्यास करके इतने बड़े होकर हम यहां पहुंचे जब भी हमने किसी के साथ विश्वास करने की कोशिश की विश्वास को समझे बिना करने चले गए धोखा खाकर घर बैठ गए इस प्रकार से पूरा मेहनत करके पूरे पैसे खर्चा करके रात दिन एक लगा के हम इस मानसिकता से संपन्न हुए कि कोई किसी का नहीं है ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया इस मानसिकता से संपन्न हो गए तो ये संबंध विरोधी मानसिकता हो गई इसके तीन प्रकार बने मानव होकर हम सब मानव ही है मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता हम सब प्रकृति का अंश हैं और प्रकृति विरोधी मानसिकता हम सभी इस अस्तित्व का एक भाग हैं और अस्तित्व विरोधी मानसिकता तो पूरी एजुकेशन 100 परसेंट लोगों को मानव विरोधी प्रकृति विरोधी अस्तित्व विरोधी मानसिकता से संपन्न कर रही है हा या ना हा या ना इस प्रकार से, से अब मानसिकता तैयार हो गई है संबंध के विरोध में जीने की उसके मूल में देखेंगे तो मानव होकर मानव का विरोध हिंदू को मुसलमान का नाम आते से विरोध आता है विरोध को हिंदुस्तान का हिंदू का नाम आके विरोध आता है दोनों को क्रिश्चियन के प्रति विरोध होता है स्त्री को पुरुष के प्रति विरोध होता है बुजुर्ग को बच्चों के प्रति विरोध होता है बच्चों को बुजुर्ग के प्रति विरोध होता है इस प्रकार से एक उम्र के बाद हम कहा पहुंच गए मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता यह अस्तित्व नित्य है निरंतर है और हम ये मानने लग रहे हैं कि यह अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी तो पूरे एजुकेशन से हमको यह तैयार किया जा रहा है कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा जबकि अस्तित्व का मतलब ही होता है जो कभी खत्म नहीं होता है हमारे को पूरी शिक्षा पढ़ा रही है अस्तित्व खत्म होने वाला है उसके पीछे पूरा साइंस काम कर रहा है पहले हमारे जितने धर्म ग्रंथ थे वो सब इसी के लिए काम करते थे बोलते थे ईश्वर की मर्जी से सारा संसार है जिस दिन उसका मूड बदल गया उस दिन उस सारा बदल देगा उसके मूड पे चलेंगे तो ईश्वर के मनमानी इस प्रकार से हम अस्तित्व विरोधी मानसिकता प्रकृति विरोधी मानसिकता और मानव विरोधी मानसिकता से संपन्न हो गए ऐसी मानसिकता आपकी एक दिन में बनी क्या 10 साल के थे जब थे बनी थी क्या 15 साल के थे बनी थी क्या कोई एक उम्र आके आपने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी की सफलता केवल नाम और पैसा है जिस दिन आपने ये, ये अपने में स्वीकारा ये इसको निर्णय किया उस दिन आप मानव विरोधी होकर प्रकृति विरोध अपने को क्या फर्क पड़ता है तेल में घी मिलाओ क्या फर्क पड़ता है है ना घी में तेल मिलाओ क्या फर्क पड़ता है अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को जिस बात से फर्क पड़ता है कि यार दुनिया जाए भाड़ में तेल लेने अपन अपने, अपने घी के पीपे तेल लग, के पीपे बेचते रहो इसी प्रकार से ये जो स्थिति बनी ये एक सेकेंड डिग्री में हम चले गए यहाँ पर बच्चे में संबंध की समझ नहीं है इसीलिए गलती हो रही है यहाँ पर संबंध के विरोध में ले गए इंस्टेड समझ जाते हम उसको विरोधी बना दिए तो वो मानव होकर मानव विरोधी हो गया यही दुख का कारण है आप सभी मानव होकर मानव विरोधी हैं या नहीं है तमाम कारणों से तमाम कारणों से आप मानव विरोधी हैं आपके अंदर मानव के प्रति एक ऐसा नजरिया बना हुआ है जो मानव के खिलाफ है मुस्लिम को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं हिंदू को जीने का अधिकार नहीं क्रिश्चन को जीने का अधिकार नहीं अमेरिकन को जीने का अधिकार नहीं है ना इस प्रकार से तमाम उदाहरणों से अगर हम बात करेंगे है ना आदमी क्या है लोग बोलते हैं आदमी क्या है बोले कुत्ते की पूछे सर क्या है कितने भी साल पोंगली में रखोगे जब निकालोगे जब टेढ़ी की टेढ़ी ये जो ये जो हमारी मानसिकता ये निर्णय हमारा बन गया ये क्या चीज़ है ये क्या ये मानव सरोधी है? या ये मानव के हम खुद सोचिए महाराज इतनी जिंदगी में हम क्यों अधूरे हैं रो रहे हैं गा रहे हैं, क्योंकि मानव होकर हम मानव सरोधी मानसिकता से संपन्न होने के बजाय मानव विरोधी मानसिकता के साथ जुड़ गए अब क्या कर दिए अब अपने को किसी से कोई लेने देना नहीं है अपने को लेने देना किससे पैसे से नाम से पद से बल से धन से और उसके लिए किसी का क्या होता है अपने को क्या फर्क पड़ता है सभी तो ये कर रहे हैं ये तो ये तो चलेगा ये तो प्रकृति का नियम है प्रकृति के नियम ऐसे बोलकर हम प्रकृति विरोधी हो गए अस्तित्व को ठीक से समझे नहीं है तो अस्तित्व विरोधी हो गए तो पूरी शिक्षा और परंपरा 100% लोगों को मानसिक रूप से अपराधी बना रही है इसमें यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो उस पर हम अच्छे से चर्चा भी कर सकते हैं ठीक तब ये समझ में आया बच्चा जन्म से गलती करने के अधिकार को लेकर पैदा होता है यह कोई अपराध नहीं है गलती है शिक्षा और व्यवस्था यदि उसके साथ पूरी खड़ी हो सच्चाई के साथ खड़ी हो तो अपराधी बनने के बजाय वो न्यायिक बन सकता है अभी अपराधिक लोग तैयार कर रहे हैं हम इसी का प्रमाण है मैं एक झूठ नहीं कर रहा हूँ इसका प्रमाण है तो हर चीज़ का प्रमाण दे रहे हमारे यहाँ पर हर दिन हर दिन कोर्ट में संख्या केसेस की बढ़ रही घट रही जज कम पड़ गए वकील कम पड़ गए अपराध की अपराध तो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे है ना ठीक से रजिस्टर ही नहीं रहे जितने रजिस्टर हो रहे हैं उसके बाद भी वो कोर्ट कोर्ट कम पड़ गए कितने जज ले आओ क्योंकि अभी तो आदमी का हर करतूत अगर ठीक से देखने जाओगे तो किसी न किसी अपराध की कैटेगरी में है ही वो आता ही है क्यों क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा और व्यवस्था के अभाव में मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से संपन्न हो गए सोचिए क्या कर दिए अपन सोचिए जरा मोटा मोटा सोचिए क्या कर दिए हम मनुष्य हैं मानव है और पूरी शिक्षा व्यवस्था में हम अपने खिलाफ खड़े हो गए किसी का भरोसा मत करना दादा जब जा रहे हैं ना आखिरी समय आखिरी समय जाते समय अपने को अपने बेटे को बोल रहे हैं बेटा ये दुनिया में किसी का भरोसा मत करना वो बोलेगा ठीक है दादा तुम्हारा भी नहीं करूंगा कोई किसी का नहीं है ये हमारी सफलता है या असफलता है हम क्या चाहते हैं हमारी चाहत के अनुसार है ये हमारी चाहत से जस्ट भिन्न 180 डिग्री है ये ये बच्चा क्या चाहता है देखो कितने विश्वास से वो उसको जाने ना जाने उसके साथ पूरे विश्वास से जीना चाहता है एक बच्चा जब अपने घर में पैदा होता है पहले माँ के साथ विश्वास करता है उम्र बढ़ने से पिता पे करना चाहता है फिर पूरे घर पे राजपाट करता है उसको लगता है घर में रहिए और उम्र बढ़ने के बाद पड़ोसी घर में ऐसे घुसता है जैसे उसके पिताजी घर है और उम्र बढ़ने के बाद पूरा मोहल्ले को अपना मानना चाहता है और उम्र बढ़ने के बाद वो अपने पन का फैलाव करना चाहता है पूरे शहर को अपना मानता है पूरे देश को अपना मानता है पूरी दुनिया को अपना मानना चाहता है यहां पर आप सब क्या काम करते हो बेटा पड़ोसी घर में जाना जल्दी आ आ इधर ये अपने नहीं है जितना वो फैलना चाहता है उतना उसको हम समेटते हैं कहा लेके जाते हैं कोई किसी का नहीं है एक दिन माँ धीरे से प्यार से बोलती है इधर बाप भी जो है ना ये भी ढंग ढंग से रहे इसका कोई ठिकाना नहीं है ये बिल्कुल बोलने सुनने में बड़ा अभद्रता लगती है लेकिन ऐसा घरों में नहीं होता होगा ऐसा नहीं है आप आप अच्छे से गवाह हैं इस बात के कितनी लड़कियों को अभी माताएं ट्रेनिंग दे रही कि अपने पिताजी थोड़ा दूर रहना इसकी नीयत ठीक नहीं है ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है और यदि ऐसी ट्रेनिंग नहीं देती है तो दुर्घटनाएँ अभी घटी रही है दुर्घटना घट रही है या नहीं घट रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं हम कहाँ हैं अभी क्या स्थिति है हमारी और हम कौन से सुख की बात कर रहे हैं? कहाँ है सुख हमारे पास जब हमारे आपस में रिश्तों में कोई भरोसा नहीं कोई विश्वास नहीं और जब भी विश्वास करने जाते हैं धोखा ही होता है इस प्रकार से हम ऐसे संकट में आके बैठ गए है ना और इसमें शिक्षा और व्यवस्था के कुल कार्यक्रम हैं जिस प्रकार से हम जी रहे हैं वो व्यवस्था और जिस प्रकार से कंसेप्ट हैं वो शिक्षा एक कंसेप्ट और हमारा लिविंग मॉडल ये दोनों ही अधूरे होने के कारण आप देखेंगे तो बच्चा जन्म से गलती करता है उसको गलती करना नहीं चाहता गलती से गलती होती है उसको हम ठीक से समझा पाए ऐसा बात ही नहीं बनती क्योंकि हमारे अंदर एक और मानसिकता बनी हुई है कल से मैं इतना बता रहा हूं तो वो खुलती ही नहीं है क्या खुलती नहीं कि आदमी जान के गलती करता है क्या बोलते हैं तो कितना अच्छा वर्ड है आदमी तो जान के गलती करता है सर मतलब जानता है फिर उस जानने को बुझा देता है पानी में फिर गलती करता है आपने जब भी गलती करी आपने जानते हुए गलती करी या आप मानते रहे कुछ कुछ और गलती हो गई आदमी जानबूझ के गलती करता है या मानबूझ के गलती करता है हम हाँ मानते रहे है ना मान के करता है गलती को भी सही मान के करता है और कुछ मानता है कि घी के पीपे में तेल डाल दूंगा तो शायद पैसे घर में आ जाएंगे और पैसे घर में आ जाएंगे तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मान के करता है धरती पर यदि महाराज आदमी जान ले सच्चाई को और उसके बाद यदि गलती कर ले तब तो तब तो फिर तो सारा कार्यक्रम ही फेले तब तो हमको कोई शिक्षा की बात नहीं करना चाहिए कोई संस्कार की बात नहीं करना चाहिए केवल और केवल एक ही सहारा है हमारे लिए आदमी की इतनी बड़ी ताकत को हम जानते हैं आप भी यदि जान जाएंगे तो आप भरोसा करने लगेंगे धरती का कोई भी आदमी यदि सच्चाई को जान ले वो गलती कर ही नहीं सकता है। आंशिक सच्चाई को जानते हैं पैसा ही सब कुछ है मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है और ये जो हमारे सेठ जी हैं उन्होंने बहुत पैसे बनाए और उसको पता पता नहीं कैसे कैसे मिलके बनाया मेरे को तो एक ही मौका मिला कि तेल के पीपे में है ना घी के पीपे में तेल डालो तेल के डिब्बे में पानी डालो और उससे जो कुछ भी पैसे आ जाएंगे उससे मेरा घर चलेगा और उससे आगे चल के मैं आगे चल के मैं क्या करूंगा बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा उससे मैं सुखी होऊँगा इसीलिए करते हैं सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन की हिस्ट्री देखोगे तो ऐसी है कोई जाके कहीं पेट्रोल पंप पर काम करता था वहाँ से कोई सोने की डॉलर ले आए वहाँ से निकाल के गिनिया यहाँ से वहाँ बेच दिया वहाँ से वो कर दिया इस्टार्टिंग देखो तो ऐसे कुछ है सबका है ना तो ये समझ में आ जाए कि वो मान के चलते हैं हम ये मान के क्या चल रहे हैं चार विषय में सुखी हो जाएंगे ये मान के गलती करते हैं पांच संवेदना में सुखी हो जाएंगे ये मान के गलती करते हैं रूप पदबल धन में सुखी हो जाएंगे ये मान के गलती करते हैं ये जितना कुछ लिखे हैं ये है हमारी मान्यता है सुखी होने के अर्थ में ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं मान कर नहीं कर सकते तो आज जो प्रपोजल आपके पास आया है यदि आपको ठीक ठीक समझ में आता है यदि आप जानने का यह प्रस्ताव है क्या चीज का प्रस्ताव है अगर एक बार आप जान लेते हो यकीन मानिए आप कभी वो कर ही नहीं सकते हो। जानने का ये ताकत हम लोग ठीक से पहचाने हुए हैं कैसे पहचानते हैं अपने में यदि हमको कोई ठीक ठीक समझ में आ गया आदमी से गलती होता ही नहीं एक नियम है यदि सही है यदि समझ है तो गलती नहीं लिख लो समझ है तो गलती नहीं यदि समझ है तो गलती नहीं यदि समझ है तो गलती नहीं यदि गलती है तो समझ नहीं बात समझ में आई इसको भी आ गई यदि समझ है तो गलती नहीं हो सकती है ना और यदि गलती हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में कमी है चलिए तो जो भी लोग अभी इस वर्तमान शिक्षा से जो भी उम्मीद लगाए हों लगाए रहना ये अपराधी बनाने का पूरा प्रोग्राम है क्या प्रोग्राम है दीदी हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी जगह सही हो सकती है खाली उतनी भर शिक्षा नहीं होती है है ना शिक्षा एक पूरा कंसेप्ट डेवलप करती है जीने का और यदि जीने का कंसेप्ट मानव विरोधी प्रकृति विरोधी हो रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कहाँ से हो रहा है कोई इसके पीछे चाल ऐसा नहीं है कुल मिलाकर इसके पीछे समझ की कमी ही एकमात्र कारण है है ना आदर्शवाद से भी हम मानव होकर मानव के प्रति हमारे में नजरिया नहीं बदल पाया और भौतिकवाद जो आया उसने भी हमारे को मानव होकर मानव के प्रति नजरिया नहीं बदल पाया इस विधि से गलती और अपराध करने गलती से अपराध की ओर हम चलते रहे आज अपराध इतना होने के बाद अल्टीमेटली इस अपराध का दंड कौन भुगतने वाला है मानव तो मर जाता है भाई मानव तो पैदा हुआ मर गया सारे मानव के दिए किए गए करतूत का दंड यदि कोई भुगतता है तो केवल और केवल एक चीज है वो है धरती और धरती की कमर टूट चुकी है आप जानते ही हो है ना टूटी इसीलिए मानव अभी तक आपराधिक मानसिकता से ग्रसित हुआ और अपराधी करते जा रहा लगातार आज हम देखोगे तो मोर देन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा हम लोग अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट धरती पर कर चुके एक प्रकार का अपराध है या नहीं है? पूरी धरती का पेट फाड़ के हम सारा पेट्रोल खनिज ये सब तेल निकाल लिया कोयला निकाल लिया अपराध है या नहीं है है ना और मानव के साथ तो जो कुछ भी नहीं करना चाहिए तो तो सब हम कर ही रहे तो दोनों तरह के संबंध में कहीं कही ना कहीं आहत हो गए बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी बातें अभी है आपके लिए तो इस लाइन को अगर मिटा देते हैं तो बहुत सारी कथाकहानी यहाँ से खत्म हो सकती है अगर हमारे को निष्कर्ष हो जाए कि प्रकृति में प्रकृति में व्यवस्था है मानव के शरीर में एफर्ट करने की ताकत है क्योंकि सुविधा किसके लिए चाहिए शरीर के लिए शरीर के द्वारा ही ये शरीर के द्वारा ही ये पैदा की जा सकती है उत्पादन उत्पादन किया जा सकता है ये सिंपल सी बात है भैया हाँ जी वो निर्भया वाले में जो आपने बताया तो वो अपराध हुआ कि गलती हुई ठीक है ना भैया देखिए अपराधी हुआ मानव विरोधी मानव विरोधी मानसिकता प्रकृति विरोधी मानसिकता नियम विरोधी मानसिकता उसके पीछे मान्यता क्या है जानबूझ के कर रहा है ऐसा नहीं है वो मानबूझ के कर रहा है, मान के कर रहा है मान के क्या कर रहा है कि चार विषय में चौथा विषय ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए ही इससे मैं सुखी हो सकता हूं मानव से अपना कोई लेनदेन नहीं मानव को शरीर मान रहे हैं मानव को शरीर मान रहे हैं और शरीर के आधार पर निर्वाह करने जा रहे हैं संबंध की पहचान नहीं हुई तो निर्भय के साथ हो रहा ऐसी है ऐसी हर एक निर्भय अपने घर में अभी रह रही है जिसका नाम पत्नी है ऐसी एक निर्भय सिंह अपने घर में रह रहे हैं जिसका नाम पति हो सकता है तो उसको हम अपराध की कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं है ना वहाँ पर भी यदि ऐसे मान के चल रहे हैं कि सामने वाला सिर्फ आदमी नहीं है वो सिर्फ एक शरीर है और मैं सिर्फ शरीर से ही सुखी होता हूँ तो मानसिकता उतनी की उतनी है उतनी की उतनी मानसिकता में उतना ही पीड़ा है जितना निर्भया में है निर्भया का मैटर जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया है हर घर में बैठी हुई जो निर्भया है उसका मैटर अभी आया नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक प्रकार से शिष्टता बनाकर रखना चाहते हैं हो चाहे ना हो लेकिन दिखाते तो हैं ही अंदर की कहानी आप सबको पता है अंदर कहानी आपको सबको पता है या नहीं पता है और आज तो आजकल तो इसकी आवाज़ भी उठने लगी है कि धीरे धीरे क्या इनको भी रेप में लाया जाए या नहीं लाया जाए है ना तो कई कोर्ट मानने लगी कि पति पत्नी के बीच में भी रैप होते हैं ऐसा मानने लगे सरकारें मानने लगी भैया एक प्रश्न था मेरा वर्तमान में जो लोकतंत्र लोकतंत्र जो प्रणाली है का है? अभी जो चुनाव चल रहा है हाँ जी उसमें अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें धन बल या स, ये कहे साम दाम दंड भेद से वो चुनाव लड़ रहे हैं नेता लोग जी तो क्या ये गलती है या अपराध कर रहे हैं वो वही बचपन में गलती जमाने में भैया एक प्रश्न था ये मानव का जो अपराधीकरण हो रहा है अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ जो मीडिया है टीवी रेडियो और वॉट अदर तो इनका कितना प्रतिशत में अगर बता सकते हैं तो कितना रोल है मानव के अपराधीकरण में भैया देखिए अभी ये बहुत सालों से डिबेट चल रही है कि जो कुछ मीडिया के कारण अपराध हो रहे हैं या अपराध के कारण मीडिया में आ रहे हैं इस पे हजारों साल से डिबेट चल रही है। चल रही है नहीं चल रही इसका कोई उत्तर नहीं है इसका उत्तर इतना ही समझ में आना चाहिए मानव में जब तक सुख एक वस्तु के रूप में एक विकल्प के रूप में पहचान में नहीं आता है तब तक सुख को हम यहीं ढूंढते रहेंगे और जब तक सुख को यहाँ ढूंढेंगे तो आपराधिक मानसिकता हमारी तैयार हो ही रही है हर घर में अपराध हो रहा है आपराधिक मानसिकता तैयार हो रही है उसका न्यूज़ बनता है न्यूज पर सुनकर लोग अपराध करते हैं अपराधी होते हैं तो न्यूज बनती है न्यूज सुनते हैं तो अपराध होता है वो सब शिक्षा का कंटेंट है इस प्रकार से ये दूसरे के पूरक है। हैं ये इसमें दोषी हम किसी और को ठहराना चाहते हैं बार बार हमारा कहीं एक जगह एक जगह जग दोष दे दो और हम चुपचाप बैठो हमारा काम फुरसत हो गया एक जगह दोष दे दिया क्या दोष बना बोले मीडिया कर रहा है कहानी खत्म करो और उसके बाद क्या करो अपन करेंगे वही अपन खुद करेंगे उतना ही किसी को टोपी बना के नाम देके हम तुरंत फ्री होना चाहते हैं ताकि हम हमारे काम में लग लें क्या काम है हमारे चार विषय पाँच संवेदना पैसा नाम पद जो हम कर रहे हैं वही मीडिया में आ रहा है जो मीडिया में आ रहा है वो एक उम्र से पहले ही बच्चों को पता लग जा रहा है है ना एक उम्र के पहले ही पता चल जा रहा है जैसे आहार के बारे में जागृति जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर में भूख और भूख के प्रति जागृति बच्चे में पहले से रहती है जैसे पैदा हुआ भूख लगती है रोता है उसको ना तो इसका नाम पता होता है कि ये भूख है ना उसको ये पता रहता है कि ये काय से मिटती है तो मिनिमम जागृति उसमें रहती है कि नहीं रहती आहार को लेकर लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसकी पूर्ति कैसे होगी हम सब बड़े लोग हैं हम लोग शिक्षा व्यवस्था हम लोग हैं उसके लिए बच्चे की शिक्षा व्यवस्था कौन है आप सब है हम सब हैं हम तुरंत लेके दौड़ते हैं जैसे है वो रोया हम दूध पिलाते हैं दूध पिलाने के बाद क्या हो गया है ना तृप्ति हो गई कुछ उम्र बढ़ने के बाद निद्रा में जागृति होती है काय में होती है निद्रा में संजय भैया निद्रा में जागृति <laughs> थोड़ा अटेंटिव बैठो एक उम्र के बाद उसको पता चलता है कि मेरे को सोना है नहीं सोना है कब सोना है नींद आ रही नहीं पता चलता पहले सोता था पहले भी लेकिन उसको पता नहीं रहता क्या हो रहा है खाए पी ट्स हो गए क्या पता हम भी बड़े हो गए हमारे को निंद्रा में जागृति नहीं हुई अब तक एक समय के बाद चलना शुरू करता है जब तक उसमें कोई भय नहीं है जब दो चार बार गिरता है सिर फूट जाता है खून निकल जाता है दर्द होता है उसके बाद डरने लग जाता है और एक उम्र के बाद शरीर में जब रस रसायन बनते हैं हार्मोन बनते हैं तब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं युवा अवस्था में उसके बारे में उसको पता चलता है है ना अभी मीडिया क्या कर देता है फास्ट फॉरवर्ड कर देता है बच्चों को पता नहीं है कि ये सब क्या है लेकिन आप मीडिया से उसको पहले बता देते हो उसको कुछ समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं है ना तो ये सब मीडिया गलत जो काम आप कर रहे हो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है चलिए और आगे बढ़े हाँ जी अगर मानव दीदी का प्रश्न मैं दोहरा देता हूं कि एक उम्र के बाद जो हम कर रहे हैं वो अपराध है या गलती है तो यदि हम मानव विरोधी मानसिकता से त्रस्त हो चुके हैं ये तो कभी सुधरे गए नहीं मानव जात तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती है यदि कर रहे हैं। उल्टा हमने कर लिया है संबंध के विरोध में हम तैयार हो गए हैं ये सब अपराधी की मानसिकता है क्या बड़ों से कभी गलती नहीं होती वो अपराधी होता है पहले गलती होती थी अब अपराध हो गए प्रमोशन हर जगह होगा कि नहीं होगा दीदी चलिए एक और, हाँ, एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न जैसे आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में कभी पढ़ा है या आता रहता है कि छोटे बच्चे भी बहुत क्लासरूम में घुस के मर्डर कर दिया ये वो, हाँ भगरा भगरा, तो हाँ वो उसको क्या बोलेंगे हाँ बहुत छोटे बच्च बहुत बच्चे बहुत छोटे बच्चे, है। बच्चे हैं उनको तो संबंध विरोधी मानसिकता नहीं जगा वो तो कोई चीज देखा उसको इमिडिएट कर दिए जो देखा आवेश भी नहीं है जो देखा उसको कट कॉपी कर दिए जैसे जिस प्रकार के गेम आगे जिस प्रकार के गेम आपके सारे बच्चे खेल रहे हैं है ना उन सारे गेम में क्या हो रहा है इसको मारा ठाए ठूं ठाए ठू कर रहे हैं अगर उनके हाथ में सच में अभी बंदूक आ जाए उनको थोड़ी पता है कि बंदूक की क्या गंभीरता है वो तो खोपड़ी में लगा देखेंगे वैसे होता कि नहीं होता जैसे पिक्चर में देखा था तो है ना वो आपराधिक मानसिकता नहीं है लेकिन वो क्या बच्चों में एक तरह का प्रवृत्ति होता है उसको बोलते हैं अनुसरण जैसे माता पिता बड़े करते हैं एक एक उम्र तक बच्चे वैसा वैसा कॉपी करते हैं है ना छोटे बच्चों को आप देखोगे तो मम्मी जैसा बन के है ना कपड़ा ऐसा लगा के है ना वो कुछ काम करते हुए पाए जाएंगे जब स्कूल चले जाएंगे तो टीचर को देख लेंगे तो घर में आके ऐसे खड़े हो जाएंगे और तो बच्चों सबको बताएंगे ऐसे ऐसे ऐसे करेंगे ठीक उसी प्रकार से डंडा लेके यूं करते हैं और सच्ची के बंदों के हाथ में आ गई तो कर देते हैं उनको नहीं पता कि उनने क्या किया है ना तो आपको कॉपी कर रहे होते हैं आपको कॉपी करने का मतलब आपने वीडियो गेम बनाए और वीडियो गेम बना के उनके हाथ में दे दिए कितने दिए होंगे वीडियो गेम बना के हाथ में दीदी से पूछता हूँ कौन बनाता होगा दीदी ये कंपनी दीदी धीरे से बोली <laughs> और ये कंपनी में कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए कि नहीं चाहिए और वो किसे आईआईटी से पढ़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए वो एक आईआईटी से पढ़ के बढ़िया टेक्नोलॉजी एनिमेशन सब पढ़ के आता है सॉफ्टवेयर पढ़ के आता है बहुत मेहनत करता होगा तभी तो पढ़ता होगा और चंद पैसे के लालच में अपनी मजबूरी से किसी कंपनी में काम करता है उसको क्या लेन देना क्या हो रहा है एक वीडियो गेम बना के डाल देता है और वो वीडियो गेम पूरी दुनिया में चलता है और आप भी मोबाइल खरीद के लाते हो और नीं भी लाओगे तो पड़ोसी खेलेगा क्योंकि आप बचा के ले जाओगे ऐसा कुछ है नहीं है और इस प्रकार से हम उसको ये बना देते हैं आप यकीन मानिए एक रोड रेस नाम का गेम आता है आपने कभी देखा होगा ना जिसमें लोग बाइक चलाते हैं है ना? और वो बाजू वाली बाइक आती है तो उसका ऐसा टिंक एक लात मारते हैं उसमें एक एंटर मार्क तो आप यकीन मानिए एक दिन हम जा रहे इंदौर या आगे अरे मेरे को नहीं पड़ी लात भैया चिंता मत करो मुझे पता है कि कौन कहा लात पड़ता है इसलिए मैं मोटरसाइकिल जाते नहीं कभी हमारे सामने एक बाइक पे दो लड़के निकले ठीक और एक पुलिस वाला दिखा उसको और बिल्कुल उसी स्टाइल में उसने एक ने दिया मेरा एक पुलिस वाले को लाद पुलिस वाला बेचारा बाउंड्री को उस गिरा है ना अगर उनको पकड़ के पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या किया क्योंकि इतना कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता सब में है उस कल्पनाशीलता को इतना इतना उसमें इंगेज कर दिया कि वो सिचुएशन आने के बाद वो अपने आप ही याद पड़ता है उनको क्योंकि वो जिस प्रकार से क्लोज डिस्टेंस निकलती है और डिस्टेंस में आके वो इमिटेट कर जाता है वहाँ से याद आ जाता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए उस पुलिस वाले को लेना एक ना देना दो कुछ भी मार के गिरा दिए बेचारे वो उठ के इतना गाली बघे ठीक और उनसे पकड़ के पूछेंगे तुमने क्या किया क्या किया पता ही नहीं चलता उनको यह हकीकत है आदमी कल्पनाशील है देखो बहुत बड़ी चीज है आदमी में ताकत है कल्पनाशीलता की एक जैसे कई लोग पूछते हैं कि मंत्र काम करते हैं कि नहीं करते मैं बोलता हूं है करते ही हैं एक आदमी को एक आदमी ने एक मंत्र दे दिया साधु बाबा ने महाराज जी ने कि मंत्रों की शक्ति कितनी होती देखो क्या मंत्र दे दिया एक मंत्र दिया कि तुम जाओ छोटे से कमरे में और जाके इस मंत्र का जाप करो कि मैं भैंस हूं क्या हूं मैं भैंस हूँ और वो आदमी बड़ा निष्ठावान है और उसके साथ उसने काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी आस्था है और रात दिन जाप करता रहा मैं भैंस हूँ मैं भैंस हूँ कल्पनाशीलता है देखो जैसे आप सदाकार कर लोगे वैसा हो जाता है सात दिन बाद उस आदमी को बोला है रामलाल बाहर आओ बोले रामलाल बोले हम्म अब आवाज नहीं आएगी उसकी क्योंकि वो भैंस हो गए हैं बाहर निकलो भाई रामलाल कोई जवाब नहीं बाहर तो निकलो रामलाल धीरे बोला मैं निकल तो सकता हूँ लेकिन मेरे सिंह दरवाजे में रहे हैं आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं आप सबकी भी हालत ऐसी हो गई है आप सब रामलाल हो गए आपके कई तरह के सिंह निकल आए जगह जगह अड़ रहे जो शिक्षा से जो व्यवस्था से जो भी सूचनाएं हमको बार बार बार बार मिलती रहती है वो हमारे यहाँ कल्पना में चली जाती है और इस प्रकार से चली जाती है आपको पता भी नहीं लगता आपको सुबह उठने के बाद मुँह धोने को चाहिए चाहिए क्या आपको मुँह धोने को चाहिए ना दांत साफ करने को चाहिए क्योंकि आपको बदबू आ रही साफ करना उसको और किस प्रकार से एजुकेशन काम करती है आप दुकान पे जाके यह नहीं बोलते कि मेरे को मंझन चाहिए कोलगेट देना यार आपको मंझन चाहिए कोलगेट कब कन्वर्ट हो गया ये ठंडा मतलब यार ये कौन सी परिभाषा है ये कौन सी परिभाषा ठंडा मतलब कोका कोला ये हमारे सिंग निकले कि नहीं निकले आपको एक लक्षण दिया शादी मतलब शादी मतलब बैंड बाजा है ना एक घोड़े के ऊपर गधा बैठा रहना चाहिए कुछ लोग ले, लेना एक ना देना दो हमारा रोड पे नाचते रहना चाहिए ट्रैफिक जाम होते रहना चाहिए है ना अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना होना चाहिए चलते रास्ते तो बाइक खड़ी करके एकदम धन ढंड शुरू कर देते हैं <laughs> शादी का मतलब ये अरे शादी का मतलब दो आदमी एक साथ हो जाएं। अभी हमारे कहाँ पता हमको वो तो सिंह निकल आए कितने तरीके से कहाँ कहाँ से निकल आए भैंस के तो एक ही जगह से आप देख भी समझ सकते हो हमारे तो जगह जगह निकल के आगे इतनी जगह से निकल के आये कि अब कहीं आराम करने की जगह ही नहीं सब जगह सिंग ही कर रहे हैं। हमारे सिंग हमारे को गढ़ रहे सोचिए तो ये पूरा पुर, प्रोग्राम क्या है? <laughs> और देखिए आप अपनी मर्जी से आए मेरे तो आपको बुलाया नहीं किसी को मैंने बुलाया था अब आप अपनी मर्जी से आया तो झेलो हाँ जी हाँ है जी एक सिंह काटना चाहिए तो सो सिंह निकालना चाहिए क्या कर रहे आप <laughs> <laughs> भैया बड़ी मुश्किल से काम शुरू हुआ मेरा क्यों बंद करा रहे <laughs> मैं बोल रहा हूं भैया अभी जो बाहर में ऐसा चलता है ना कि कुछ काम घर बना रहे या कुछ भी अब अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आप उसके जगह दस पेड़ लगाओ तो अपराध के श्रेणी में आएगा कि किस में आएगा भैया जब तक आप संबंध को समझोगे नहीं पेड़ काटना भी अपराध पेड़ लगाना भी आपको पता है प्रकृति में जो पेड़ लगते हैं वो प्राकृतिक संतुलन के आधार पर लगते हैं हमको पता ही नहीं कहाँ कैसे लगते हैं प्रकृति में कोई भी वन लगता है वो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के एक रेशियो के आधार पर उसके ऊपर एक प्रकार के वन लगते हैं और उसके आधार पर ये जो वनस जो ऋतु संतुलन है ये बनी रहती है आप अपनी मर्जी से पेड़ लगाना चाहते हो एक प्रकार का अपराध ही है तो पेड़ लगाना भी अपराध पेड़ काटना भी अपराध है ना ये प्रकृति अपने आप पेड़ लगाती है आप अभी एक साल छोड़ दीजिए कुछ मत करिए अपने आप पेड़ लग जाएंगे लेकिन पेड़ लगाने वाली जो एजेंसी है एनजीओ उसको भी तो कुछ चाहिए कि चाहिए आप समझ रहे हैं कहाँ कहाँ धंधा घुसा हुआ है ये जो धंधे की बात है सर पेड़ पर पे लात मत मारो एक सज्जन अभी करे थे ऐसा क्या करे तो दिए जा रहे लात पेड़ पे हमारे तो ये नहीं है ये हमको समझ में आ जाए कि प्रकृति में एक व्यवस्था है प्रकृति में एक व्यवस्था है यदि व्यवस्था को समझे बिना हम कोई श्रम करेंगे तो वह कहीं न कहीं अपराध की कैटेगरी में ही आने वाला है आप जो भी हरा हरा कर दिए इसका मतलब वो अप्राकृतिक चीजों को संतुलन कर रहा है ऐसा नहीं है जैसे अमरकंटक का जंगल अमरकंटक का जंगल में साल के वृक्ष लगते हैं है ना जानते होंगे आप साल जानते हैं बड़े बड़े साल के वृक्ष अभी पीछे दस बीस साल से साल के वृक्ष वह नए उगना बंद हो गए उगना बंद हो गया प्राकृतिक विधि से उग ही नहीं रहे जबकि पुराने वृक्ष बड़े बड़े लगे हुए हैं उगे हुए हैं अब वो पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ उगाना चाहता है वो उगते ही नहीं बोल तो है बोलते सर ये खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे संयोग से मैं उस दिन अमरकट में अमरकंटक में, में था नागराज जी से वो मिलना है तो नागराज उनको बता रहे थे कि अब उगने के नहीं है क्या हो गया जिस जिस जगह पर नीचे जमीन के अंदर एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइड होता है उसके ऊपर ये साल के वृक्ष लगते हैं जमीन के नीचे से आप पूरा बॉक्साइड निकाल के खा गए अब साल के वृक्ष नहीं उसको अनुकूल जो चाहिए वातावरण नीचे से वो नहीं मिलेगा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाते रहता लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट साल के वृक्ष लगाने एक भी नहीं लगता उनसे तो ये हमको समझ में आना पड़ेगा एक तरफ हम पेड़ लगाते जाएं दूसरी तरफ से गड्ढा करते जाएं और हम सोचे तो हम संतुलन का काम कर रहे हैं ये सब धोखेधड़ी की बातें हैं संतुलन या तो होगा तो पूरे के साथ होगा नहीं तो नहीं होगा जब तक मानव सुखी नहीं होगा कहां से संतुलन हो जाएगा जब तक हमको सुख की पूर्ति का कोई कार्यक्रम हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा तब तक हम हम कोई संतुलन को पहचानने वाले नहीं है तरह तरह के से हम गलतियां करेंगे तरह तरह के से उसके परिणाम आएंगे ये बात अपने को ठीक से समझ में आ जाए तो सुविधा को पाने का क्या तरीका हुआ भैया एक सवाल है हाँ जी पहले भी था ये इधर हम्म नी, नीचे हाँ जी ये सवाल पहले से उठ रहा था अभी बात भी ऐसी हो गई की जब मानव का मतलब जब, जब जंगल में था हुँ. तो उसको आहार के लिए कुछ खास मतलब एफर्ट की जरूरत नहीं थी तोड़ने शायद अगर किसी पेड़ पे कुछ फल है तो उसको तोड़ने का एफर्ट उसका था तो उसने कुछ उगाना हमने मतलब खेती जब से आई खेती करना शुरू किया तो समझ के अभाव में खेती करना शुरू किया है या सही किया है शरीर की आवश्यकता के दबाव में शुरू किया दोनों चीज़ में अंतर है समझ से करना एक अलग चीज़ है आवश्यकता से ड्रीवन करना एक अलग चीज़ है अब तक जितने भी इन्वेंशन हमने किए हैं जो भी पकड़े हैं हमने समझ के किए ऐसा नहीं है आवश्यकता और आवश्यकता का दबाव हमारे पे पड़ा उसके लिए किए क्योंकि किसी भी वन में चले जाइए आपको 12 महीने खाने को वहाँ नहीं मिलता है तो हमको भूख तो हर दिन लगती है है ना आप जंगल में जाएंगे तो क्योंकि प्रकृति में डिजाइन जंगल में रहने का नहीं आदमी को प्रकृति में डिजाइन है जंगल में भी एफोर्ड करके जीने का है क्योंकि डिजाइन ही नहीं प्रकृति में ऐसा जानवर जैसा है वैसे में रह लेते हैं ना आप वैसे में नहीं रह सकते हैं क्योंकि आ, क्योंकि नेचर का डिजाइन नहीं है प्रकृति में मानव के लिए सुविधा एक सूत्र बता रहे हैं प्रकृति में मानव के लिए सुविधा प्रकृति पर श्रम पूर्वक अर्जित होती है इसकी एक निश्चित व्यवस्था है यदि इसको नहीं समझते हैं दबाव विधि से हम काम करते हैं है ना तो खेती हमने इसीलिए सीखी क्योंकि जरूरत थी उसकी है ना आज पानी गिरा फिर पता लगा दो साल तक पानी नहीं गिर रहा है आज फल फिर बाद में फल नहीं मिल रहे हैं आपको ऐसा बारह महीने तो मिलता नहीं है तो हम लोगों ने खेती करना सीखा ये बड़ी अच्छी बात है और उसके बाद हमने अनाज को स्टोर करना सीखा ये बड़ी अच्छी बात हमने सीखी और उसके बाद हमारा अब ये बारह महीने का खाना पीना दो दो साल तीन तीन साल का खाना पीना हमारे देश में हम बचा के रख पाते हैं इसीलिए हम लोग मिलके के बैठ के बात करें वो, वो खेती मतलब प्रकृति के साथ संतुलन में बैठे ये समझना पड़ेगा ना हाँ अब देरी से साइकिल अगर उस साइकिल के साथ हम खड़े होते हैं तो हमेशा हो सकता है अगर उस साइकिल से हम इधर उधर चले जाते हैं तब तो वो हमेशा होगा नहीं जैसे पानी का एक साइकिल है पानी समुद्र में जाता है वहाँ से भाप बन के बादल बनता है उसके बाद वो वापस बारिश होती है नदियों में से निकल के वापस समुद्र में जाता है इसका एक डेफिनेट साइकिल है ये साइकिल हमको समझ में आ जाए इसके साथ अपने अपने एक प्रोडक्शन साइकिल को डिज़ाइन करना है यदि इसके साथ हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारा साइकिल भी चलता रहता है अभी क्या कर दिया हमने लीनियर वे में डिज़ाइन कर दिया कैसा कर दिया तो हमको दिक्कत हो गया पानी का है ना इसी तरीके से जब भी कोई दिक्कत हुआ है तो प्रकृति में जो व्यवस्था है उसको यदि हम नहीं समझ पाए और ह्यूमन एफर्ट को उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं लगा पाए हम प्रॉब्लम में आ गए तो हम प्रॉब्लम से फ्री रहना चाहते हैं यदि सुविधा के मामले में तो हमको ये बहुत स्पष्ट ही समझना पड़ेगा बहुत स्पष्ट समझना पड़ेगा कि प्रकृति में जो व्यवस्था है उसके अनुसार अपने प्रोडक्शन डिजाइन को आप बिठाइए और विधि उस उस पूरी प्रक्रिया को बाधित मत करिए अगर आप बाधित करेंगे तो आप ही बाधा आने वाले हमारा पूरा इंजीनियरिंग पूरा प्रोडक्शन साइकिल जो लीनियर है जबकि जबकि नेचर में क्या है एक उदाहरण ले लेते हैं साइकिल में है पानी का एक साइकिल है अगर आपको पानी की जरूरत है तो इस साइकिल के साथ अपना साइकिल बिठाइए तो आपका साइकिल ऐसे घूमता रहेगा चलता रहेगा अभी हमने क्या कर दिया पानी को साइकिल से लीनियर हम ले जाना चाहते हैं मट्टी लीनियर पेट्रोल लीनियर लकड़ी लीनियर ये लीनर में जब लेके जाते हैं तो ये साइकिल नहीं टूट गया तो आपको मिलेगा नहीं हमेशा धरती पर लिमिटेड पानी है लेकिन बहुत पर्याप्त है जितना भी पानी है हम सब अभी जितनी जनसंख्या है उसके दस गुना भी हो जाए तो पानी पर्याप्त है काय काय के लिए नहाने के लिए खेती के लिए पीने के लिए और किसी का मन करे डूब के मरने के लिए तो भी पर्याप्ति है कब पर्याप्त होता है लेकिन इफ रेन साइकिल प्रॉपरली वर्क करें तो रेन के साइकिल को ठीक से समझ के यदि हम अपना साइकिल बना लेते हैं तो ये हमेशा हमेशा चल सकता है जब भी हम लीनियर चलेंगे, ये साइकिल को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे हमारी कमर ही ब्रेक होने वाली है यही सब हो रहा है अभी इसको इतनी बात करके ये रोक देते हैं आगे समृद्धि के मुद्दों को खोलेंगे तब और बात करेंगे ठीक है यहाँ तक बात तो सुविधा चाहिए तो श्रम करना है ये स्वीकृति बन गई उसके बाद आराम से काम हो सकता है क्यों क्योंकि क्योंकि एक सिद्धांत है शरीर के लिए सुविधा चाहिए काम किसको करना है शरीर को करना है आपको नहीं करना है आप एक बार बोल दीजिए कि चल लग जाए काम पे लगा रहता है लगा रहता है तो शरीर को क्या चाहिए श्रम शरीर काय के लिए बना है चलिए शरीर के बारे में थोड़ी सी और बात बातें कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग ये सुख के बारे में बात करेंगे यहां पे कहा था कि शरीर हमारा साधन है क्या कहा कैसे मान ले कि शरीर साधन है कैसे पता लगता है साधन है उसकी हेल्प से होता है ठीक बात और कोई बताए और कोई बताएं यदि कोई भी साधन है उसके साथ चार चीजें होती हैं साधन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है जैसे मोटरसाइकिल एक साधन है या साधक है कि साध साध्य है या साधन है साधन। ठीक तो कोई भी साधन मोबाइल एक साधन है या नहीं है शरीर एक साधन है या माइक भी एक साधन है तो कोई भी साधन हो तो उसके साथ चार चीजें होती है क्या क्या चीज होती है बताओ कौन बताएगा जो पहली बार शिविर कर रहे हैं बताएं तो पहला मुद्दा पहला मुद्दा किसी भी साधन को पहले सीखना होता है यू टू लर्न इट जैसे मोबाइल जैसे एक माइक है अभी एक माइक पे हम लोग बात करते हैं हमारे में से कई लोगों ने माइक पे बात करने को सीखा नहीं है तो वो कभी यहां करते कभी यहाँ करते वो चलता रहता है तो किसी भी तरह के साधन को पहला मुद्दा है सीखना पड़ता है ये शरीर हमारा साधन है इसको हमने सीखा है या नहीं सीखा है सीखा है कि नहीं सीखा ये शांता जैसे यहां बैठी आराम से देखो अल्थी पालती मार के एक उम्र में ऐसे बैठ नहीं पाती थी मम्मी इसको बिठाती थी, थी पीछे तकिया लगा के इधर तकिया लगा के तो सामने लुट जाती थी ऐसा था कि नहीं था तो इसने इस ये जो मैं है इसने शरीर को साधा क्या किया सीखा क्या क्या सीख सीख गई जैसे छोटा बच्चा होता है आप उसके तरफ जाते हो आप आवाज करते हो ऐसा तो आवाज इधर से आती देखता हो उधर है वो उसको सीखना पड़ता है कि आवाज इधर आ रही गर्दन उधर घुमाना है ना बहुत दिन बाद वो सीख पाता है कि आपके चेहरे को देख के बात करने लगता है ना तो सीख रहा होता है तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं सीख रहे होते हैं और हम क्या मानते हैं मस्ती कर रहे होते हैं। हम क्या मानते हैं? बच्चे क्या करते हैं क्या मानते हैं बच्चों को जो काम करना है वो करते हैं इसीलिए वो सुखी रहते हैं आपको जो काम करना है आपको पता नहीं इसलिए आप दुखी रहते हैं बच्चे पूरे समय अपने शरीर को साधते रहते नहीं साधते रहते वो देखते रहते लोग चलते रहते हैं, रहते हैं? हैं, चलते हैं। एक उम्र के बाद आवाज कान है ना गले में से आवाज निकालना पाँच छः महीने के बच्चा होता है उसको ये पता लगता है गले में आवाज निकलती है तो एक काम शुरू करता है mmm. <laughs> है ना आपको लगता है इसको काम ही नहीं है जबरदस्ती आवाज़ निकल रहा है लगातार वो अपने स्वर यंत्र को साधता है इसको ट्रेन करता है है ना फिर माम नाम नाम ना और उसको मजाते नई टाइप की आवाज आम माम माम माम चंग प्लाम आप किसी भी बच्चे को उठाओ चार पाँच महीने का बच्चा उसके साथ आप बातचीत शुरू करो बढ़िया बातचीत होती है एकदम आपसे दोस्ती हो जाएगी उसकी वो समझ जाता है कि आप उसको समझ गए कि वो क्या काम कर रहा है हमको क्या लगता है इस बच्चे को कोई काम नहीं है खाया पुट्टी क्या पड़ा हुआ है <laughs> देखो कैसा है बच्चे हमको बहुत प्यारे लगते हैं क्या बोलते हैं लोग बच्चे हमको प्यारे लगते हैं अरे प्यारे लगने का मतलब समझ में आए कि नहीं आए समझ में नहीं आए तो बच्चे को प्यारे वारे नहीं आपके लिए खिलौना है क्या है टॉय आपका दिल बहलाने का साधन है है ना कि कोई भी जाके बच्चे गाल में हाथ है बोलता से बात कर, करता है कि नहीं करता हुँ? किसी बच्चे को पसंद आता है गाल पकड़ लो उसका तो ये समझ में आ जाए कि एक आयु में आप सबने शरीर को सीखा है और वो एक आयु यदि हमको सीख से समझ में आएगी तो बच्चों को ठीक से समझ पाएंगे तो उनको सहयोग कर पाएंगे सारे बच्चे अपने शरीर को साधते रहते हैं सीखते रहते हैं एक आयु होती है, एक साल दो साल तीन साल तक ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है एक उम्र के बाद दो साल के बाद वो चलना सीख गए डेढ़ साल के बाद है ना उसके बाद अब वो जब चलना सीख गए तो चलते रहेंगे बैठेंगे नहीं वो आप पकड़ पकड़ के बैठाते कि बैठ जा फिर चल रहे क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं उनको अपने शरीर को साध रहे होते हैं एक उम्र के बाद आप देखोगे कि वो दौड़ने लग गए बहुत मजा आता नहीं नहीं है भाई एक नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं अपने बॉडी में क्या क्या फीचर है जैसे मोबाइल में नहीं करते आप इसमें ये भी इसमें ये भी इसमें वो भी तो इस बॉडी में उनको फीचर पता लगता दौड़ने का फीचर उसके बाद वो बच्चे चलेंगे नहीं अब वो दौड़ेंगे ही हम उनको सहयोग कर पाते हैं क्या हर दौड़ने वाले बच्चे रुक जा रुक जा इधर में जा ये गिर जाएगा वो लग जाएगा वो टूट जाएगा हमने अपने घर ही नहीं ऐसे बनाया कि वो दौड़ सके हम हम हमारे भोगने के लिए घर बनाए उनके लिए थोड़ी बनाए वो तो हम चाहते कुछ और रहे करते कुछ और रहे और हो कुछ और गए है ना तो इसलिए अब घर कौन बनाए उनके लिए तो एक उम्र तक सारा सीखने का कार्यक्रम है ऐसा होता है या नहीं होता है तुरंत उनके बीच में समानता हो जाती है जैसा जो काम करना चाहता है उस उम्र के बच्चे उस आपस में मिलकर 10 मिनट में चालू कर देंगे काम उनको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा ये तो परेशान कर रहे हैं हमको आपको परेशान नहीं कर रहे वो हर आदमी अपने सुखी होने का कार्यक्रम कर रहा है कोई किसी को परेशान करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहा है हम ये समझ ही नहीं पाए तो सीखने का कार्यक्रम चल रहा है है ना एक बच्चे को एक उम्र के बाद पता चला गले में ज़ोर से आवाज़ निकलती है धीरे से आवाज़ निकलती है जब उसको पता चल गया धीरे से निकलती है तो मम्मी कहा ना मम्मी उसको बड़ा मजा आता है यार इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी है मम्मी। और कितना का मम्मी। है ना मम्मी ने सुना क्या कह मम्मी। <laughs> <laughs> <laughs> बोले मेरा कान फोड़ेगा क्या? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसके सुख में हम भागीदारी नहीं हो सकते हैं। अभी कई बार ट्रेनिंग गलत हो जाए तो जिंदगी भर का झंझट जिंदगी भर का कई लोगों को बड़े लोगों को आप देखोगे उनकी ट्रेनिंग बचपन में गलत हो गई है ना चार लोगों के सामने बात करना है तो एकदम धीरे है ना और नहीं तो और भैया क्या हाल है ट्रेनिंग गलत है यार यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है थोड़ा ट्रेन कर लो आवाज कम हो सकती है मोटी हो सकती है पतली हो सकती है ना नहीं हो सकती तो इसमें स्वर यंत्र लगा ट्रेनिंग की बात अब गाना सीखते हो तो क्या चीज़ चीजिकली तो ट्रेन को का है या नहीं है? अगर इस काम में लगा रहता है प्राकृतिक चीज है तो वो उत्सव मनाता है कि नहीं मनाता है और हम सब लोग बड़े मातम सा हमारे में समाया हुआ है और उनके उत्सव में हम भागीदार हो पाते हैं क्योंकि हमने पहले वहां लिखा था ध्यानों का बच्चों की मानव का अध्ययन नहीं कर पाए मानव में पांच अवस्थाएं हैं हम बालक को नहीं समझ पा रहे युवा को नहीं समझ पा रहे प्रोढ़ को नहीं समझ पा रहे वृद्ध को नहीं समझ पा रहे तो कर क्या रहे तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सारी सफलता क्या है पैसा पैसा आ जाएगा सब चीजें ठीक हो जाएगी तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना बच्चे को चाहिए अपना ट्रेनिंग ठीक है जैसे ये बात अगर समझ में आ जाती है तो पांच साल तक के बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन देना चाहिए हमको समझ में आ गया है ना ये हमको समझ में आता है कि तुरंत ही हम उनको उनके शरीर पे नियंत्रण के लिए क्या क्या चीजें टेक्निक्स हम डेवलप करें ताकि वो उनका ट्रेनिंग अपने शरीर पे अच्छे से हो तो साधन है तो सीखना होता है दूसरा है साधन का उपयोग कौन करेगा खुद अपना साधन खुद अपना उपयोग करता है क्या उसका उपयोग करता दूसरा होगा उपयोग कर, कौन करेगा ऐसा नहीं होता है कि आपकी मोटरसाइकिल है और एक दिन आप देख रहे हो मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई घू और जाके घूम फिर के वापस आके खड़ी हो गई और आपने पूछा कहां गई अरे क्या तेरे कहने से जाएंगे क्या ऐसा होता है तो मोटरसाइकिल है तो कोई दूसरा इसको यूज करेगा ठीक है ना आपकी कार से आप आ गए ठीक कार को, को यहाँ आना नहीं था इस प्रकार से शरीर को यहाँ आना नहीं था कार का उपयोग करने वाले आप हैं आपके शरीर का उपयोग करने वाले भी आप ही हैं। तो साधन का मतलब यह है कि उसको कोई दूसरा उपयोग करेगा साधन तीन शब्द हैं, वो भी समझ लीजिए तीन शब्द हैं साधन साधक और साध्य ये समझ में आया साधक का मतलब जो उपयोग करने वाला है साधन का मतलब जो डिवाइस है और साध्य मतलब उससे कहीं पहुंच रहा है ठीक होगी बात तीसरी बात किसी भी साधन को मेंटेन करना होता है क्या करना होता है मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव और चौथा मुद्दा आया किसी भी साधन का कोई उपयोग भी होता है तो आपके शरीर को आपने सीखा आपका शरीर का उपयोग करने वाले केवल और केवल आप हो आप उसको मेंटेन भी करते हो और उसका कोई उपयोग है अभी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं एक छोटी सी कहानी से समझ में आ जाएगा जो लोगों ने पहले शिविर किया होगा उनको कहानी याद आ जाएगी इंटरनेशनल फेमस हो गई है पिंटू भैया की कहानी कौन सी भैया कहानी मेंटेनेंस और उपयोग को ठीक से बताने की बात अभी क्या हुआ जब हम छोटे थे इंदौर में तिलक नगर में कहीं रहते थे शविंद नगर में हमारे घर के बाजू में एक पिंटू भैया नाम के एक बहुत ही मेहनती आदमी रहते थे कैसे मेहनती आदमी बहुत क्या मेहनत उन दिनों नगर निगम इंदौर में पीने के पानी की बहुत समस्या रहती थी आज भी है वो तो कहीं से नदी से पानी आ रहा है उससे हम लोग रह रहे हैं पानी की संकट तो इंदौर में इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा लाल कलर के टैंकर से पानी सप्लाई होता था आप लोगों ने शायद देखा होगा कभी और जगह जगह मोहल्लों में एक वो लाल कलर की बड़ी टंकी है उसमें चार पाँच नल लगे रहते हैं ना ऐसे और उसमें वो पानी भर के चले जाते हैं और पानी भरने के बाद वो अब लोग यहाँ लड़ते झगड़ते रहते झमाझमझमा झम और ये पिंटू भैया जो है इस इस अपने है ना लाइन में सबसे पहले आगे रहते चाहे अमीर हो चाहे गरीब सबको पानी वहीं से लेना है पानी था ही नहीं कहाँ से लाओगे आप तो एक नल लगा रहता है उसमें इतने बड़े डब्बे लोग पहनाते रहते जिसका डब्बा पहले वो पहले पानी भरेगा जिसका डिब्बा सेकेंड वो सेकेंड भरेगा डब्बे के अलग अलग कलर या अपना कोडिंग कलर देख मा डब्बा पहले लगा था ठीक तो पिंटू भैया का डब्बा सबसे आगे के पीछे सबसे आगे भैया मैं एक दिन गर्मी का मौसम उठ के ऊपर से सो के उठ के देख रहा था क्या चल रहा है पानी का संकट गहरा है गर्मी का मौसम पिंटू भैया ने खूब मेहनत करके लड़ झगड़ कर भू भाँ करके एकदम ऐसे बाल्टी वाल्टी लगा के अपने भरी धमा धम धमाधम बाल्टियाँ दस बीस बाल्टी भरी पानी उसके बाद दूसरा का नंबर आया और जब वो आखिरी बाल्टी लेके जा रहे थे अपने घर तो मैंने देखा हमारे बाजू में घर तो एक बाल्टी पानी उन्होंने अपने गेट के सामने रख दिया और अंदर चले गए मैं देखता रहा इतना लड़ झगड़ के पानी लाए तो एक बाल्टी पानी यहाँ को छोड़ दिया भाई इतना मेहनत थोड़ा क्यूरोसिटी हुई अपन देखने लगे क्या कर करें अपने क्या काम गर्मी की छुट्टी में 10-15 <coughs> मिनट बाद जो भी है वो काम धाम करके आए और उनके घर में एक रैम्प जानते ना आजू बाजू सीढ़ी लगी बीच में एक पट्टी उसमें से उन्होंने एक लमरेटा स्कूटर उतारी कौन सी स्कूटर लमरेटा स्कूटर जानते हैं आप ये तो जानते हैं बड़े लोग तो सब जानते हैं उतारी भैया है। और बड़े मन लगा के खूब मन से उस स्कूटर को धोया है ना रगड़ा पहुँचा पानी डाला साबुन लगाया ये करा एकदम चमकाया पूरा हेडलाइट धो दिया उसका है ना? सारा कुछ धो धा के साफ करके चमका के हर जगह हा हा करके बढ़िया चमकाया तेल डाला है न जिधर उधर सब ब्रेक ग्रेक है ना क्लच में इसमें उसमें और उसके बाद उन्होंने क्या किया स्कूटर को स्टार्ट किया भूई भूई भूई और स्कूटर अपने घर के ऊपर चढ़ाया और साइकिल लेके ऑफिस चले गए <laughs> तो पिंटू भैया की कहानी सुन के जो हंसना आता है और यदि यह पता चले कि पिंटू भैया आप ही हो तो रोना आएगा हम सब क्या कर रहे हैं अपने इस शरीर को मेंटेन करने को इसका उपयोग बना लिए क्या बना लिए उपयोग और मेंटेनेंस में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी को लगता है इसके हेडलाइट का में तो देर रगड़ देर रगड़ <laughs> किसी को लगता है कि इतने सारे छेद शरीर में है और छेद कम पड़ गए तो दो छेद इधर एक छेद इधर किसी को लगता है कि वो जो हैंडल में कैसे वो लगाते ना झालर फुल्ले ऐसे सुंदर दिखाने के लिए स्कूटर में किसी को लगता है कि झालर फुल्ले लगाने से हम सुंदर बनेंगे है ना तो प्रकृति तो ने इतने लटकाया तो वो लटका देता अगर चाहिए थे तो तो हमको लगता है कि ये ठीक से नहीं है हमारे चेहरे ठीक नहीं है इसको ठीक से मेनटेन करेंगे तभी सुखी होंगे हम किसी को लगता है कि लाल कलर लगाने के बाद ही सुखी होंगे किसी को लगता है कि यदि यहाँ पर कुछ काला निशानने लगा तो एकदम कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है उनका होता है कि नहीं होता है? तो क्या मान के चलती है कि यह शरीर साधन है और इसको मेंटेन करना ही इसका उपयोग है अरे मेंटेनेंस के लिए कर रहे भाई किसी उपयोग के लिए उपयोग पता ही नहीं चला तो मेंटेन करने को ही हमने सफलता मान लिया यदि आपको उपयोग पता लगेगा तो सफलता किस बात की यह पेन ये जो पेन है इसको मेंटेन करना सफलता है या इसका भरपूर उपयोग जाना सफलता है ये शिविर में इसका पूरा उपयोग हो जाए घिस जाए खत्म हो जाए तो ये सफलता मानी जाए ये बिल्कुल मेंटेन रहे तो ये सफलता है क्या है सफलता इसका घिसारा लगना चाहिए ना अब देखिए हमारी परंपरा कहां पहुंची हुई है एक दीदी दूसरी दीदी को तारीफ करी वाह दीदी क्या मेंटेन करके रखा है वो दीदी भी खुश हो रही अरे आपको गाली दे रही है क्या आप, आपको अपने शरीर का उपयोग करना नहीं आया आप खाली मेंटेन ही कर रहे हो आदमी से सच छुपता चु, छोड़ी है जो सच्चाई हो तो बहुत बता ही रहे हम हम सब मेंटेन ही करना चाहते हैं थोड़ा ध्यान दो भी, थोड़ा मेंटेन करो जी अरे मेंटेन करो या उपयोग करो इसका क्या करना चाहिए उपयोग पता ही नहीं है तो मैंटेनेंस को हम सब कुछ मान ली रख ही यहाँ फ्रिज कर दिए फंस गया मामला फंस गया कि नहीं फंस गया इसीलिए देखो आगे अभी लिखा ही नहीं कि पूर्ति कार्यक्रम क्या है क्योंकि कहीं ना कहीं ये साधन किसके लिए है मैं के लिए साधन है इससे साधन से मैं को कुछ पाना था उसका उपयोग मैं को करना है उसको पता ही नहीं है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब तक मेरे को अपना उपयोग नहीं पता चलेगा तब तक हम शरीर का भी सदुपयोग कर पाएंगे क्या हाँ या ना इतनी कहानी पूरे दुनिया में शरीर को मेनटेन करने के लिए किताबें भरी पड़ी है अरे इसका उपयोग तो करो इसका उपयोग चार विषय में नहीं है इसका उपयोग पांच समझना में नहीं है इसका उपयोग इनमें से किसी भी चीज में नहीं है क्योंकि इससे कोई जर्नी है वो जर्नी पूरी करनी है कोई डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना यह इसका उपयोग है और सारा उपयोग देखिए जब तक उपयोग नहीं ठीक समझ में आएगा तो मैंटेन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे यदि मुझको इस स्टेज का उपयोग नहीं पता तो क्या हम इसका ठीक से मैंटेन कर पाएंगे यदि मेरे को इसका उपयोग नहीं पता तो क्या हम इसको ठीक से मेंटेन कर पाएंगे इसीलिए हम अभी तक इस शरीर को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल मेंटेनेंस में जागृति से मेंटेनेंस शरीर का होता ही नहीं क्योंकि मेंटेनेंस हमेशा स्टार्ट बिगिन विद राइट यूज ऑफ द थिंग ये बात समझ में आती है तो किसी भी चीज का मेंटेनेंस जो है उसके राइट यूज से शुरू होता है यदि शरीर को हम ठीक से समझेंगे नहीं उसका ठीक ठीक यूज नहीं करेंगे तो हमारे में कोई है ना उसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे ये दिखता ही है एक समय तक अभी क्या हालत हो गया एक समय तक चना नहीं था दांत तैयार थे दांत तैयार हो गए चना ठीक नहीं था उपलब्ध नहीं हुआ जब तक चने के लिए मेहनत करने गए चने आए इतनी देर में दांत अब क्या करें अब सुबह जो योगा करे है ना भागा करे दौड़ा करे कुछ तो करे बेचारा क्या करें नहीं तो क्योंकि अभी तो टाइम ही आया था भोगने के लिए और उसके पहले शरीर ने जवाब दे दिया तो अब हम थोड़ा शरीर को भी समझते हैं देखो शरीर को ऐसे समझना पड़ेगा अभी तक ऐसा नहीं समझ रहे हम इस शरीर को यदि देखने जाते हैं आधा कर देता हूं दो ही तरफ से नर नारी समानता <laughs> शरीर क्या देखिए मैंने पहले दिन कहा आपका देखने का एक नजरिया है और मेरे देखने का एक नजरिया है दो तरह के नजरिए है आपके देखने के नजरिए से आप सुखी हो या दुखी आप तय करो मेरे नजरिए से मैं सुखी होता हूं या दुखी होता हूं ये आप देखने का प्रयास करो जांच पड़ताल करो इस शरीर को देखेंगे तो शरीर में दो तरीके से यंत्र लगे एक यंत्र है इसमें आंख कान नाक जीभ और यह है त्वचा ये क्या है एक प्रकार के यंत्र हैं ये यंत्र क्या कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की भाषा में अच्छे से समझ में आता है ना ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं अब पांच समय इसी से जुड़ी हुई है और इनपुट डिवाइस ही क्या सुखी होने का कारण बन सकता है नहीं तो ये यंत्र हैं जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञानेन्द्रिया है ना ये इनपुट डिवाइस ये सब डिवाइस से इन्फॉर्मेशन इन in हुई ब्रेन में गई क्योंकि अंदर कनेक्शन बने हुए हैं है ना और ब्रेन से आपको कम्युनिकेट हुई किसको कम्युनिकेट हुई मैं को. बात समझ में आई इनपुट डिवाइस ने इंफॉर्मेशन निकाली लेके ब्रेन में सिग्नल के रूप में गई ब्रेन से कम्युनिकेशन किसको हुआ मैं को अब प्रोसेसिंग कहा होनी है इसकी ब्रेन में होनी है? या में, में होनी है प्रोसेसिंग ब्रेन में नहीं होनी है कहा होनी है मैं में, में होनी है ठीक है ये बात अभी मै के बारे में बाद में, में बात करते हैं. दूसरी एक तरह के यंत्र और लगे हैं इसको कह रहे हैं हाथ पैर वाणी, त्याग इंद्रियां और जन इंद्रिया ये कितने हैं पांच ये क्या है एक प्रकार का प्रोसेसिंग होने के बाद एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो कुछ भी इसको समझ में आया उसको प्रमाणित करने के लिए उसको ना प्रमाणित करने के लिए एक प्रकार की डिवाइस है ये भी एक प्रकार की डिवाइस इसको हिंदी में कहते हैं हिंदी भाषा में कर्मेंद्रिया और इसको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिया ये समझ में आया कोई दिक्कत इसमें जनेंद्रिया का मतलब जेनेट जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है त्याग इंद्रिया का मतलब मल मूत्र को त्याग करने की हमारे अंदर इंद्रिया हैं, वाणी मतलब जो हम बोलते हैं हमारे शरीर में ही कुछ यंत्र लगे हैं जिससे हाँ। और शरीरों को पैदा किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर बच्चे किसकी आवश्यकता है आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता है पारिवारिक आवश्यकता है या ये सामाजिक आवश्यकता है बच्चे किसकी धरोहर हैं समाज की धरोहर है तो बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए यह कहां तय होगा है ना तो यदि समाज में तय होता है कि और बच्चों की जरूरत है तो उसको पैदा करने के लिए हमारे शरीर में यंत्र लगे हुए हैं उनसे हम लोग पैदा कर सकते हैं हमारे शरीर में कोई मल मूत्र निक, निकलने की जगह है ना उसके लिए कोई इंद्रिया है और वो हमारे कंट्रोल में काम करती है इस प्रकार से हाथ पैर वाणी और कुल मिला शरीर में इतनी सही डिवाइस है ये बात समझ में आती है अब इसका उपयोग क्या है आंख का उपयोग क्या है देखने के लिए क्या देखना है आंख से क्या देखते हैं रूप को देखते हैं दूसरा मानव दिखाई देता है पेड़ दिखाई देता है जीव दिखाई देते, है, देते हैं सब दिखाई देते हैं ठीक देखने से क्या करना है प्रोसेसिंग गांव नहीं है मैं में क्या हूं मैं क्या हूं ये समझना चाहते हैं हम मैं क्या करना चाहता है मैं समझना चाहता कि मैं क्या हूँ उसके लिए सब चीज़ देखता रहता है तो अगर ये समझ में आए कि इन सब का एक ही काम है ये समझने के लिए डिवाइसेस हैं और समझने का काम तो मैं में ही हो रहा है और ये खाली इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती हैं प्रोसेसिंग तो मैं में होती है तो आखिर मैं मे का पर्पज़ क्या है मे का पर्पज़ इस शरीर के साथ कैसे जुड़ता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो पहले दिन ही कहा था अभी भी कह रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूं अपनी पहचान पाना चाहता हूं अपनी उपयोगिता को देखना चाहता हूं अपनी वैल्यू को देखना चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और जानने का मतलब अस्तित्व में मानव का रोल अस्तित्व में मानव क्या है जीना क्यों है जीना कैसे है मानव क्या है मानव का रोल क्या है यह मैं जानना चाहता हूं उसी जानने के लिए ये आंख नाक कान जीभ, त्वचा यह हमारे को एक इनपुट डिवाइस के रूप में मिली हुई है यदि ये ठीक से समझ में आ जाए कि मैं का पर्पज है समग्र अस्तित्व में स्वयं को पहचानना अस्तित्व में स्वयं को जानना मानना पहचानने के लिए ये सारे यंत्रों का यदि उपयोग करते हैं है ना तो इससे क्या चीज निकल गई तीन चीजें निकल गई ये हमको समझ में आया कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है तो इसके अध्ययन के लिए यह यंत्र हैं और अध्ययन में जो कोई भी निष्कर्ष बना उसको जीने के लिए यह यंत्र हैं ये बात बहुत ठीक ठीक समझ में आती है अगर ये ठीक से समझ में आती है तो यहां पर हम आ सकते हैं कि सुख की पूर्ति का तरीका क्या होगा कैसे हम सुखी हो सकते हैं सुख की पूर्ति का क्या तरीका बना अभी तक हम सुख को यहां ढूंढ रहे थे अभी यह समझ में आया कि मानव मतलब मेरी उपयोगिता क्या है मेरी उपयोगिता ही मेरा सुख है ठीक है ये बात इसको और थोड़ा ध्यान से देखते हैं उपयोगिता को कहां पहचानेंगे पर्पज ऑफ लाइफ क्या है इसको समझना मानना नहीं है समझना उस पर्पज ऑफ लाइफ के साथ है ना एक्शन प्लान को देखना इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वट इज द पर्पज ऑफ़ अवर लाइफ है ना ह्यूमन लाइफ इसको ठीक ठीक समझते हैं। चलो लौट के आते हैं वापस हम लोग क्या बात किए थे थोड़ी देर पहले मानव और मानव जाति आपस में जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है जुड़ी हुई है तो मानव के समस्त तो दुखों का कारण क्या है फिर से बताइए समझ में कमी समझ में कमी कुल मिला दुख का कारण है ठीक है ये बाद? वट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ठीक बात तो अब अगर देखेंगे तो मानव अविभाज्य एक अपने में इकाई और समग्रता में भी इकाई दोनों जगह एक साथ होता है या नहीं होता है तो टू वे आदमी काम करता है एक अपने लिए और वो जो करता है उससे जो कोई एक समाज में भी परिवार में भी एक प्रकृति में कोई उसका इंपेक्ट आता है तो टू वे काम हो रहा है तो मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आए देखिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा अभी तक क्या हमने अपनी उपयोगिता मानी थी हमने माना था कि बच्चों को पैदा करना और बच्चों को पाल लेना हमारी उपयोगिता है ऐसा मानकर रखें कि नहीं रखें बच्चे एक दिन पल गए और नौकरी पर चले गए हम खाली हो गए बेरोजगार पैसे कमाने को हमारी उपयोगिता माना पैसे कभी कमा पाए कभी नहीं कमा पाए कमा लिए तो भी खाली हो गए और नहीं कमा पाए तो भी खाली हो गए ये बात समझ में आई जैसे वो दीदी पूछ रही थी क्या वाकई में हम अभी भी अपने को सुखी करने के लिए जीते हैं इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए तो हम कोई ना कोई एक लाइफ का पर्पज़ बनाते हैं अभी लाइफ का पर्पज़ अगर यहाँ बना है तो ये पर्पज़ एक दिन ख, एक दिन रहता है एक दिन ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसकी निरंतरता नहीं है इसकी निरंतरता नहीं है तो हमको लाइफ में एक ऐसा पर्पज़ चाहिए जो नेचुरल हो क्या हो नैचुरल हो और उस पर्पज के साथ जीने का एक्शन प्लान हमको चाहिए जो कि फिजिबल हो अगर आप एक ऐसे पर्पज से संपन्न हो जाते हैं है ना एक ऐसे पर्पज से संपन्न हो जाते हैं जो कि नेचुरल है और वो आपके लिए सुखद है और वो प्रैक्टिसेबल भी है प्रैक्टिकल भी है फिजिबल भी है तो ऐसे एक स्वरूप को समझना इसी को कह रहे हैं कि समाधान उसमें मानव की अपनी उपयोगिता क्या है और उस उपयोगिता के साथ क्या पर्पज फुलफिल होता है यदि मैं इस उपयोगिता के साथ जीता हूं जैसे ज्यादा टेंशन बताई जैसे अभी मैंने अपनी उपयोगिता बनाई कि मेरे को अधिक से अधिक धन कमाना है एक बना ली ऐसी उपयोगिता को मैं मान के चलता हूं तो मेरा पर्पज क्या बनता है समग्रता में मैं क्या करता हूं कंपिटिटिव होता हूं और लोगों के अवसर को कम करता हूं और अपने अवसर को बढ़ाता हूं ठीक उसके आधार पर कोई एक्शन प्लान बनाता हूं तो स्वयं में ये उपयोगिता उपयोगिता है या नहीं आपको पता चलता है है ना गलत उपयोगिता को अपनी उपयोगिता मानने से कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं कही डायल्यूशन हो गया तो यदि हमको यह समझ में आया यदि हमको यह समझ में आया कि कुल मिलाकर शिक्षा और व्यवस्था का अधूरापन ही मानव का दुख है शिक्षा और व्यवस्था तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या हुआ शिक्षा और व्यवस्था को क्या करना है अधूरा करना है या पूरा करना है और पूरा करने के बाद क्या काम खत्म हो जाएगा पूरा करना है और पूरे को बनाकर रखना है मेंटेन करना है तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ शिक्षा एवं व्यवस्था को जागृत बना के रखना हमारा सुख क्या है हमारी उपयोगिता ही हमारा सुख है और हमारी उपयोगिता कायमें है hmm? so एक शिक्षा एक का मानवीकरण एक व्यवस्था का मानवीकरण शिक्षा और व्यवस्था को मानवीय बनाना और बन जाने के बाद उसको बनाए रखना हर बालक का यही उपयोगिता है हर बालक का हर मानव का इतना ही उपयोगिता है कि शिक्षा और व्यवस्था को है ना एक प्रकार से वो बना रखना और उसके साथ एक एक्शन एक प्लान को जीने का स्वरूप ये बात को समझ में आई शायद नहीं आई आई या नहीं आई ह्यूमनाइजेशन ह्यूमन बनाना थोड़ा भारी हो गया कोई बात नहीं फिर से समझ लेते हैं। ठीक से फिर से बता देते क्या समझ में आया शांता बेटा आप बताओ पहले आपका बर्थडे है ना आज जो भी समझ में आया बताइए उससे बात आगे बढ़ेगी कुछ आया पूरा समझ में नहीं जो आया पर... चर्चा के लिए हम uh, हम मतलब अभी स्थिति में, में कोई ऑफ लाइफ करते उसे करने के लिए हम एक प्लान बनाते प्लान, हाँ, पूरा करने के लिए हाँ, तो एक्शन प्लान बना के उसी मतलब प्रोसेस में रहते हैं उतना समझ में आया हाँ लेकिन यदि मानव का ठीक ठीक अध्ययन नहीं है तो जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो आइडेंटिफाई ठीक से हो पाता है या नहीं हो पाता है नहीं हो पाता। तो पर्पज ऑफ लाइफ कहाँ चला गया स्थिति में। चला गया? अधिक से अधिक धन कमाना अधिक से अधिक नाम कमाना अधिक से अधिक डांस करके कोई रुचि को बनाना अधिक से अधिक इसमें कुछ काम करना ऐसे बनता है कि नहीं बनता है और ऐसे पर्पज को पूरा करने के लिए कोई एक्शन प्लान बना लेते हैं ऐसे करते हैं अभी क्या करें मानव की ठीक ठीक उपयोगिता समझ में आ जाए क्या उपयोगिता है मानव की अस्तित्व में मानव का रोल क्या है जैसे अभी हमने पहले दिन एक ड्राइंग बनाया था मैंने मिटा दिया वो ड्राइंग में क्या था पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीवावस्था और मानव तीन अवस्थाएं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है मानव को कॉम्प्लीमेंट्री होना अभी शेष है होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप सब लोग अपनी जिंदगी को ऐसे देखना चाहते हैं लाल निशान में नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको देख के ड्रॉइंग कैसा लगा वो जो तो ड्राइंग याद है कि नहीं? नहीं वो ड्राइंग देख के कैसा लगा यार हम इतने विद्वान होकर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पा रहे हम चाहते हैं तो देट बिकम्स अ पर्पज ऑफ यूर लाइफ थोड़ा इसको डिटेल करते हैं तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहे क्यों नहीं हो पा रहे वो लाल निशान ही हमारे दुख का कारण क्यों है शिक्षा और व्यवस्था का अधूरापन परंपरा का अधूरापन ही केवल और केवल मानव के दुखी होने का कारण है उसी कारण वो लाल निशान है तो नाव व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एजुकेशन से हमको क्या समझ में आया लाइफ कि एक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो दूसरों के लिए एजुकेशन है मैं जो कुछ भी करता हूँ वो दूसरों के लिए एजुकेशन है कि नहीं वरुण भाई आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके घर में आपके भाई बहन के लिए एजुकेशन है वो पूरे दुनिया के लिए एजुकेशन है तो व्हाट आई एम डूइंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन ट इज द पर्पज अब मेरा मेरे से जो भी घटित हो रहा है वो उस प्रकार से हो जो कि परंपरा को अधूरा करें या पूरा करें पूरा, करे। पूरा करें तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ नाउ बट हाउ इट कैन हैपन ऑब्जेक्टिव तो हमको समझ में आ गया कि यह ऑब्जेक्टिव अब इसका डिटेल प्लान भी आपको चाहिए क्या चाहिए अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया और इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्लान समझ में आ जाए तो आपने क्या हो गया समाधान हुआ है समस्या समाधान आपने क्या क्या हो गया सम, सम, समाधान हो गया समाधान पूर्वक जीना सुख है तो सुख का क्या स्रोत है सुख का स्रोत क्या बना समाधान समाधान कहां से हुआ द राइट पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज आइडेंटिफाइड एंड द राइट एक्शन प्लान इज डिफाइंड ठीक ये बात समझ में आया तो शिक्षा और व्यवस्था विधि से है ना एक्शन प्लान तक पहुंच जाना इसका नाम है अब ये इसमें बराबर हो जाना बराबर समाधान हमको ये अगर समझ में आ गया पहले दिन से एक बात को मैं कई बार दोहराता हूँ मानव की सभी गलतियाँ मानव की सभी समस्या केवल और केवल समझ में कमी के कारण है और आप भी दुखी इस बात से जबकि आप सब सुखी होना चाहते हैं हम सब सुखी होना चाहते हैं सुख हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है सुख हमारे लिए क्या है बाय प्रोडक्ट है एक्शन प्लान में आना है ना ऑब्जेक्टिव को समझना एक एक अलग चीज है सुख उसका इंडिकेटर है खाली ठीक यदि यदि ठीक से परपस को समझते नहीं है तो सीधे सुखी होने जाते हैं तो यहीं कहीं जाके बैठ जाते छोटी सी गलती हो रही है तब तो क्या कह रहे हैं हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो मानव की उपयोगिता को समझना होगा अपनी उपयोगिता क्या है क्या मेरी उपयोगिता सिर्फ घर में ए मशीन होना है क्या मेरी उपयोगिता सिर्फ जो है वो शोषण करना है क्या मेरी उपयोगिता वो लाल निशान में जीने वाला आदमी होना है नहीं मेरी ये उपयोगिता नहीं है तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एक ह्यूमन का रोल क्या होता है पूरी नेचर में यदि उसको हम समझते हैं उसी के लिए पाते हैं तो हमारे को अपनी उपयोगिता समझ में आती है और वो उपयोगिता को देखने जाते हैं तो वो पर्पज और एक्शन प्लान के साथ खड़ी दिखाई देती है तो पर्पज हमको समझ में आ गया कि शिक्षा और व्यवस्था पूरी होना ही कुल मना अगर शिक्षा सफल होती है तो इससे क्या उपलब्धि होगी अधूरी शिक्षा है समझ पूरी होगी ठीक बात है अधूरी शिक्षा से क्या निकल गया हमारे पूरी मानव जाति में हमने अनेकों टुकड़े कर दिए क्या कर दिए पूरे समाज को हमने खंडित कर दिया है हम सब खंड खंड में बटे हुए हैं अभी स्त्री एक खंड है पुरुष खंड है हिंदू खंड है मुस्लिम खंड है धरती के टुकड़े टुकड़े कर धरती अपने आप में एक होते हुए भी हमने कितने सारे टुकड़े करने की कोशिश की है इसको तो अधूरी शिक्षा अधूरी शिक्षा का क्या देन है खंडित समाज तो यदि पूरी शिक्षा होगी उसका क्या देन होगा अखंड समाज तो व्हाट इज द पर्पज अखंड समाज शिक्षा यदि मानवीकरण हो गया उससे मानव में मानव को लेकर कोई भी टुकड़ा नहीं तो उसका नाम होगा समाज अखंड हो गया तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ टू रीच अप टू ए अखंड समाज अब मेरा पेट भरना लक्ष्य नहीं है खाली पेट भरना हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है पेट तो अभी भी हम भर ही रहे हैं लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करने जाते हैं तो एजुकेशन बनता है और एजुकेशन सफल होता है तो अखंड समाज तक पहुँचते हैं इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है ठीक इसी प्रकार से जीने का डिज़ाइन बनता है उत्पादन का डिज़ाइन विनिमय का डिज़ाइन हमको विनिमय भी करना पड़ेगा हमारे बीच में व्यवस्था किस प्रकार होगी हम किस प्रकार से लेन देन करेंगे किस प्रकार से बीमार होने पर क्या करेंगे मरने पर क्या करेंगे पैदा होने पर क्या करेंगे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या करेंगे ये तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर हमको डील करना होता है है ना एक जीने का स्ट्रक्चर डिजाइन हमको चाहिए अगर वो उसको हम पूरा कर पाते हैं तो उससे एक यूनिवर्सल ऑर्डर जिसको हम लोग कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था बनती है क्या मतलब हुआ इसका क्योंकि धरती सब जगह एक है या अनेक है एक है कि अनेक है तो धरती पे जीने की जो व्यवस्था होगी वो एक होगी या अनेक होगी है ना राजनीतिक व्यवस्था हो आर्थिक व्यवस्था हो शिक्षा व्यवस्था हो किसी भी तरह की व्यवस्था की हम बात करेंगे तो वो अनेकों स्वरूप में रहेगी या एक ही स्वरूप में रहेगी पूरी धरती पर जब तक धरती पर अनेकों प्रकार की व्यवस्था हम रखेंगे है ना कहीं पर राजतंत्र कहीं पर लोकतंत्र कभी प्रजातंत्र अगर ये अनेकता बनी रहेगी तो आप ये मानिए कि वो सही नहीं है और वो सही नहीं है तो धरती पर अनेक अनेक व्यवस्था होने से धरती का संतुलन हो ही नहीं सकता है तो व्यवस्था यदि होगी तो सार्वभौम होगी कैसी होगी ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया आप क्या समझ में आया आप शांता फिर से बताएगी माइक लेके चलेगी एलिना बताएगी एलिना का दो माइक अलीना या एलिना नहीं बाहर नहीं जाना बेटा गिर जाता है फूट जाता है आपको कुछ बोलना है क्या ला बताओ अपना नाम बताएगी पूछो मैं देता हूँ आपको बोलो बोलिए <laughs> चलो हो गया चलिए कौन बताएगा कोई एक आदमी बता सकता है कि क्या बात कही गई समझ में आई या नहीं आई सो तो देट आई कैन अंडरस्टैंड की बात शेयर हुई या नहीं हुई हाँ जी लीजिए बहन मैं में हमारा जो सुख है मानव की जो उपयोगिता क्या है पर्पज ऑफ लाइफ हमको ये आइडेंटिफाई होगा अगर नहीं होगा तो ऑलरेडी जो हम भ्रमित सुख मान के चल रहे हैं उसके अनुसार तो हम ऑटोमेटिकली लाइफ जी रहे जी अब वो पर्पज़ ऑफ़ लाइफ अभी तक हमने इसलिए माना क्योंकि हमारी अभी तक समझ पूरी नहीं हुई थी जी समझ को अगर हमको पूरा करना है तो अपने पर्पज़ ऑफ़ लाइफ को हमको समझना है पर्पज़ वो है कि किस तरीके से ये शिक्षा Uh, हो और किस तरीके से व्यवस्था हो शिक्षा व्यवस्था पे हम किस तरीके से uh, हमको काम करना जिससे कि एक परंपरा बने, ठीक बात और उसकी सफलता हमें इस बात पे दिखाई देगी कि वो अखंड समाज बनेगा ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ जब हम शिक्षा व्यवस्था की ओर जाएंगे तो हम अखंड समाज बना पाएंगे हमारी उपयोगिता उसमें सिद्ध होगी जी बहुत बढ़िया इसको दूसरे शब्दों में देखने की कोशिश करते हैं या अभी इस... हुआ? नहीं, संसार क्या है जो भी तीन पर्पज है वही शिक्षा का मेन पर्पज होगा और वो हर व्यक्ति को ये पता रहेगा कि ये संसार क्या है मानव का सुख क्या है और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है जब हमको इसका आंसर हमको पता रहेगा कि मानव क्या है मानव मतलब मैं क्या है शरीर क्या है और फिर हमको जब ये भी पता रहेगा कि सुख मानव का सुख क्या है सुख भ्रमित सुख इस पर तो हम सुख नहीं है ठीक है तो सुख ऑलरेडी जब हमारा जो मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ है ठीक है मेन पर्पज़ ऑफ़ लाइफ यही है कि शिक्षा और व्यवस्था को बनाना और हर व्यक्ति को ये चीज़ पता चलना कि मानव क्या है सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है तो ये पर्पज़ ऑफ लाइफ पूरा होगा ये शिक्षा शिक्षा के अंदर हम जब ये चीज़ दे पाएंगे तो हम अखंड समाज बना पाएंगे यही चीज़ अगर व्यवस्था पे भी हो पाएगी तो हम सौर्भवम व्यवस्था मतलब यूनिवर्सल हर व्यक्ति इस आधार पर जी पाएगा ये अभी हमको पर्पज़ समझ में आया इससे रिलेटेड जो एक्शन प्लान किस तरीके से ये होगा इस बात को अभी भी जानना अभी शेष है इस बात को भी जब हम जान जाएंगे और वैसे ही एक्शन्स अगर हम कर पाते हैं तो वो सारे एक्शंस को करते हुए जो भी हमने अभी पर्पज़ सोच रखा है उसे बना पाएंगे, पाएंगे और उसे बनाए रखने में मदद कर पाएंगे उसका नाम सुख बहुत बढ़िया हाँ कुछ कह रहे हैं भाई पर्पज ऑफ लाइफ से एक्शन प्लान डिटरमाइन होगा yes, sir. To समझ गया। बढ़िया जोरदार अभी थोड़ा सा और जिनको समझ जोर से ताली बजाओ समझ में आ गया हो तो अभी थोड़ा सा और इसका डिटेल कर लेते हैं तो ज्यादा लोगों को और समझ में आ सकता है डिवाइडेड सोसाइटी है अभी तो अनडिवाइडेड सोसाइटी चाहिए हमको आप कहीं भी चले जाओ आपको कोई लड़की माने ये डिवीज़न है आप कहीं भी चले जाओ बस में जाओ ट्रक में जाओ दुनिया में जाओ आपको एक इंसान माने आपको साथ एक सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत हो इसका नाम है अनडिवाइडेड सो देर इज अ डिविजन सो हाउ इट इज है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा समझ लेते हैं शरीर को ही हम जब मैं माने क्या मान लिए थे मैं क्या हूं शरीर शरीर की जरूरत को ही अपनी जरूरत मान लिए और उसके आधार पर हमने क्या करा अपने संबंधियों को भी शरीर मान लिया और उनकी जरूरत को भी अपनी जरूरत बना लिया इस प्रकार से शरीर मूलक जीने की डिजाइन हम आ गए शरीर मूलक जीने के जब डिजाइन में आए तब क्या निकला उपयोगिता को कैसे पहचान रहे है? शरीर की जरूरत को पूरा करना ही अब हमारी जिंदगी की उपयोगिता है यहाँ पहुँच गए हम लोग ऐसी उपयोगिताओं से संपन्न होने के बाद हम पे दबाव आ रहा है तनाव आ रहा है वो एक अलग बात है तो अपने आप ही उसमें से कोई कहानी तो समझ में आ रही कि ये तो ठीक नहीं है लेकिन अभी जहाँ भी पहुँचे वहाँ पहुँचे चलो मान लेते हैं कि इसी को उपयोगिता मान के चल दिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसे जीने से इसका साइड इफेक्ट क्या आ रहा है जब आप चार विषय के साथ जीने जाते हो और लगता है कि यही उपयोगिता है तो पत्नी के साथ पति के साथ पड़ोसी के साथ दिक्कतें शुरू हो गया तो ऐसे जब जीने गए तो इन उपयोगिताओं के आधार पर जीने जब गए उसकी परिभाषा ये मानी ही हमने तो उससे क्या निकल गया है फॉर्म होना शुरू हो गए क्या क्या फॉर्म शुरू हो गए खंडित हो गया पूरा समाज खंड खंड में बट गया और आज नहीं जंगल युग से शुरू किए थे हम जंगल युग में हम अखंड थोड़ी थे जंगल युग में क्या होता था एक समुदाय में कुछ लोग रहते थे है ना दूसरे समुदाय के लोगों को, लोग को देख के मारने दौड़ते थे सीधा हमको लगता था वो सब हमारे दुश्मन है इसको भी लगता था उसको भी लगता था वहां से हम आए हैं अभी ठीक फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे हुआ कि यार बार बार बहुत लड़ाई हो रही तो इन चार जो टुकड़े हैं समुदाय हैं, जो जो है ना होलू करने वाले चार तरह के ग्रुप उन ग्रुप में से एक, एक को नेता बना दिया कम से कम चार के बीच में लड़ाई तो न हो तो हम हम चाहते थे हमेशा खंड चाहते हैं या अखंड चाहते हैं जब भी खंड होता दिक्कत होती है तो हम उसको खंड को है ना अखंड करने के लिए काम करते रहते तो ऐसे करते करते करते करते करते वो समुदाय का लीडर बनाए और उससे काम नहीं चला तो राजा बनाए राजा से काम नहीं चला महाराजा बनाए महाराजा से काम नहीं चला प्रजातंत्र आ गया प्रधानमंत्री बनाए राष्ट्रपति बनाए उससे भी काम नहीं चला यूएनओ बना लिए यूएनओ से भी काम नहीं चल पा रहा अभी तो चाहते हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि लेकिन जीने का जो डिजाइन है जो मानव ने अपनी उपयोगिता को इसके आधार पर पहचाना पे तो चाहता कुछ भी रहे करता वही है क्या करता है इन सब में लगा रहता है तो होता क्या है खंड खंड किस नाम पे खंड हो गया जाति के नाम पे खंड हुआ रंग के नाम पे हो गया नस्ल के नाम पे हो गया रूप के नाम पे हो गया पद के नाम पर हो गया है ना तमाम तमाम तमाम ढेर सारा लिख सकते हैं इसके नाम पर धर्म के नाम पर हो गया संविधान के नाम पे भी हो गया जोग्राफिकल हो गया देश के नाम पे उसको बोलते देश इस प्रकार से हमने जितने चाहिए उतने टुकड़े कर दिए अब हम ऐसी जगह जाके बैठे आप कोई भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो सकती वो कहां से आया क्या नियत खराब थी नहीं नियत तो अच्छी थी लेकिन समझ ही नहीं थी तो उपयोगिताओं को यहां इस प्रकार से पहचाना तो एक खंड हो गया खंड होने के बाद क्या हो गया अभी देखिए पीछे एक पेरिस समिट हुआ और पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसके पीछे भी एक हुआ था तो पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई सभी देश मिलते हैं उस देश में किसी छोटे देश वाले ने प्रस्ताव रख दिया पिछली बार के उसमें कि भाई देखो जब तक अमेरिका वाले अपने स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स को कम नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कुछ अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता ऐसा नहीं हो सकता बड़ी मुश्किल से किसी छोटे देश वाले प्रधानमंत्री ने बात रखी और पता लगा उस सम्मेलन में मतलब वो जाजबूझ यहाँ कौन को, बैठे थे वो जो भी बैठे थे उसने वहीं से अल्लाह करा कि आप अमेरिका के बारे में बात नहीं कर सकते पूरी दुनिया में हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे अमेरिका जैसे जीरा वैसे जिएगा सभा समाप्त हो गई अगले सम्मेलन में फिर कोई दबाव बना अमेरिका वालों ने भी स्वीकार किया कि चलो हम भी करेंगे और घर जाके फिर मना कर दिए तो आज तक हम कोई भी किसी भी प्रकार से उस डिवीजन को हम खत्म ही नहीं कर पा रहे वो डिवीजन बने हुए हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड अलग ब्रिटिश स्टैंडर्ड अलग इंडियन स्टैंडर्ड अलग और इसके आधार पर फिर क्या हो गया तो जो व्यवस्था है वो सार्वभौम नहीं बन पा रही क्षेत्रीय व्यवस्था हो रही है सब कैसे हो रही है यूनिवर्सल ना होते हुए क्षेत्रीय हो रही हैं उन सब के कारण में जाएंगे तो मानव अपनी उपयोगिता को इस प्रकार से पहचाना तो ये खंड और ये क्षेत्रीयता आई अब कोई भी बच्चा इसमें पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है हर बच्चा जब पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है यह खंड उसको दुखी करता है बच्चे का दुख सिर्फ खंड है छोटी सी बात करके सत्र को पूरा करेंगे बड़ा होने पर पता लगता है कि सारा रीजनल मामला है बहुत लड़ाई झगड़ा है तो दुखी होते हैं। दुखी होने का अब बच्चे के दुखी होने का यही कारण है जैसे कैसे खंड होता है घर में एक देरानी एक जेठानी होती कि नहीं होती और जॉइंट फैमिली बड़े प्यार से रहती है और देरानी जब लड्डू बांटती है तो देरानी के जो लड्डू जो बेटा होता है उसके पास हमेशा मोटा लड्डू पहुंच जाता है और जेठानी के बच्चे के पास हमेशा छोटा लड्डू पहुंचता है ऐसा होता है या नहीं होता है क्योंकि मन में बना ही हुआ है वो हाथ में कैसे वेइंग स्केल आ जाता है बड़ा जानने की बात है हाथ में आ जाता है अगर आप तोलोगे तो उसमें दो दो चार पाँच ग्राम ज़्यादा रहता है अच्छा ये बात किसी को छुपा रहता है क्या सबको पता रहता है कि चल क्या रहा वो बच्चे को भी पता नहीं चलता ही है बच्चे को ये समझ में आता है कि मेरी माँ जब लड्डू बांटती है तो मोटा वाला आता है और जब मेरे है ना चाचा या चाची लड्डू बांटती है तो छोटा आता है एक डिवीजन खड़ा हुआ इसका मतलब अब इसकी माँ अलग है और मेरी माँ अलग है एक डिवीजन क्रिएट हो गया अब ये उसके लिए दुख का कारण है ये उसके लिए सुख का कारण नहीं है और ये उसके लिए दुख का कारण है तो पूरे परिवार में सब कुछ बढ़िया होते हुए भी सब लड्डू की कमी नहीं है बोलते भी हैं यार कोई कमी नहीं तू तो दो खिला दे लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही अपना पराया की दीवाल इस प्रकार से क्या हो गया टुकड़ा होना शुरू हुआ अभी टुकड़ों को मैं कितना कहानी में गाऊंगा आप आगे अनुमान कर लीजिए टुकड़ा होते चला जा रहा है होते चला जा रहा है होते चला जा रहा है है ना और उस प्रकार से एक दिन वो बच्चा ये मानने को तैयार हो जाता है कि ये चाची मेरी नहीं है अब बच्चा क्या उसके पास मां बची माँ मेरी है चाची मेरी नहीं है अब माँ के साथ चालू हुआ तो दूसरा भाई आ गया दूसरा भाई है कि नहीं साथ में एक एक भाई है जो थोड़ा सा आज्ञाकारी ज़्यादा है और एक थोड़ा प्रश्न करता है माँ ने बोला कल इसके पेड़ पढ़ क्यों पढ़ू जबकि बच्चा तो मैंने लिखा था ना कहीं शुरू दिन से जानना चाहता है अब माँ को दिक्कत होने लगती है यार बार बार पूछता है अब माँ के पास भी वापस दो डिवीजन हो गया ये बेटा ज्यादा अच्छा और ये बेटा बुरा अब वहां से फिर एक टुकड़ा हुआ ऐसे टुकड़े पे टुकड़े टुकड़े पे टुकड़े हम करते जाते हैं मानव के दुखी होने का और कोई कारण नहीं है इतनी बढ़िया दुनिया इतना सब सामान हमारे घर में है सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हमारी समझ कम है उस समझ के कम के कारण हम क्या कर रहे हैं हर दिन हमारे जीने में कितने सारे टुकड़े करते जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि कोई को पता नहीं चल रहा है, है ना ऐसे मैंने कहा है कि मेरा जीना ही बाकी लोगों के लिए एजुकेशन है कि किस प्रकार से जिया जाता है इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हमको दुखी कर रहे हैं इस प्रकार से क्षेत्रता एक उम्र के बाद समझ में आया कि सब मामला तो रीजनल सीजनल का है तो वहां से हम दुखी हो रहे हैं इससे आपको ठीक ठीक समझ में आ सकता है यदि इसी फार्मूला इतना ही काम करता है ये उपयोगिता की जगह उपयोगिता कुछ और समझ में आती है पर्पस और समझ में आता है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान हमको दिख जाता है ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे में समस्या नहीं होती जब हम ये सब देखते हैं दुखी होने के पहले क्या होता है ये एक समस्या बनती है क्या बनता है ये एक समस्या होता है समस्या से दुखी होते हैं यहाँ पर क्या होता है ये जो पर्पज ऑफ लाइफ हमको समझ में आता है और उसका एक्शन प्लान भी बन पाता है तो यहाँ पर बनता है समाधान तो इस प्रकार से उपयोगिता ही समाधान है और समाधान पूर्वक ही हम सुखी होते हैं अखंड समाज ही सुखी होने का स्रोत है सार्वभौम व्यवस्था ही सुखी होने का स्रोत स्रोत है और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मेरा जीने का स्वरूप क्या होगा वॉट शुड बी माई एक्शन प्लान यदि यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ तो मेरे को समाधान हो जाता है Sir. जैसा पहले दिन किसी अंकल ने मेरे से पूछा था कि आप आपकी स्थिति बताइए तो मैं ये कह ही रहा हूँ मैंने पहले ही दिन कहा हम सब अखंडता के स्वरूप में कैसे जी सकते हैं उसके लिए शिक्षा कैसी होना होना चाहिए ये मुझे क्लियर है हम कैसे एक सुंदरतम व्यवस्था के साथ जी सकते हैं उसके लिए व्यवस्था का डिजाइन क्या होना चाहिए मुझे क्लियर है और उसके साथ हमारा मेरा खुद का एक्शन प्लान एक मिनट बेटा ये एक्शन प्लान ये एक्शन प्लान भी मुझे अब समझ में आ गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को समाधान हो गया है और समाधान के साथ हम जो है अब इस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के क्रम में खड़े हुए हैं और हर दिन हर दिन सुखी रहते हैं हर दिन हर दिन ये सुख का फैलाव होता रहता है हर दिन हर दिन ये एक्शन प्लान जो मेरा है जो मेरे को समझ में आया है आपको समझ में आने पर आपका होता है पर्पज़ ऑफ लाइफ तो धरती पर एक जैसे ही है उसमें अनेक पर्पज़ नहीं होते तो पर्पज़ ऑफ़ लाइफ एक ही है और ऐसे एक पर्पज ऑफ लाइफ को हम समझ पाते हैं तो अनेकों के समझने के लिए रास्ता बन जाता है ठीक है बात कोई कुछ पूछना चाह हाँ हाँ। उससे दुख मिलता है किससे सर जो यहाँ पे जो चार विषय जो आपने लिखा मैंने ऐसा कहाख है उससे भ्रमित सुख में कोई सुख है ही नहीं है ना भ्रमित सुख में सुख नहीं है ऐसा हम मानते हैं तो उपयोगिता हमारी भ्रमित पर चली जाती है और ऐसी उपयोगिताओं के आधार पर जीते हैं तो इतने टुकड़े होते हैं ये बात समझ में आया है? है ना तो भौतिक सुख की बात नहीं हो रही सुख तो होगा तो समाधान पूर्वक ही सुख होता है भौतिक सुख क्या होता है और जब सुख होगा तो दोनों के लिए बात करेंगे खाना फिर भी खाएंगे लेकिन खाना खा के पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी एड्रेस्ड एंड द एक्शन प्लान शुड बी फुलफिल्ड खाना तो फिर भी खाना है सोना तो फिर भी है और जरूरत पड़ेगी बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे और मेरा कोई नाम होगा कोई भाषा बोलूंगा कोई रूप हो गई ये सब तो होने वाला है उसमें क्या दिक्कत है ये हर व्यक्ति का, का, का अलग अलग, अलग एक्शन प्लान होगा अगर पर्पज देगा तो एक्शन प्लान एक ही होगा उस एक्शन प्लान में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हो सकती है एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है बट एक्शन प्लान एक ही रहेगा जैसे अभी अखंड समाज के लिए शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे घटित हो रहा है हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है। मेरा काम यहाँ पे खड़े होके बोलना है ठीक दूसरे लोग का काम वहां पे खड़े होकर वो माइक को संभाल रहे हैं समझना दोनों को बराबर है मैं अपनी समझ से सुखी होता हूँ वो अपनी समझ से सुखी होगा वो खाली माइक पकड़ा रहेगा थोड़ी सुखी होने वाला है कोई लोग किचन में काम करते हैं तो किचन में काम हो रहा है लेकिन समझना उनको भी है। आवश्यक है समझ में हम सब समान एक्शन प्लान में सब समान अलग, अलग अलग नहीं समान एक्टिविटी टाइम टाइम से डिफाइन होती रहती है हो गया एक्टिविटी टाइम टाइम से बदलती रहती है मैं अभी तक बोला अब जाके बैठ जाऊंगा ठीक तो ये समझ में आता है कल को कोई और हमारे बीच में से बोलने को तैयार हो जाएंगे हो ही रहे हैं यहाँ के कई लोग बोल पाते हैं इसको थोड़ी दिन में मैं रिटायर हो जाऊंगा ठीक बोलने से रिटायर हो जाऊंगा कुछ और काम करूंगा हो सकता है अगली बार आप आओ तो मैं खाना बनाते दिखाई दू आपको दिक्कत क्या है तो ये ये हो ही सकता है हम सब समझ में एक हो सकते हैं या नहीं हाँ या ना क्यों क्योंकि अस्तित्व एक है नियम एक प्रक्रिया सिद्धांत उसको समझने से हम सब एक होते हैं अभी तक हम क्या मानते हैं सबकी समझ अलग अलग जब सबकी समझ अलग अलग तो लड़ाई दंगा और हमको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे हम सब समझ एक कर पाए है ना वास्तविकता को समझ नहीं आते धरती गोल है कि चपटी सबकी समझ एक हुई कि अनेक जब तक धरती चपटी है या गोल है ये हमको पता नहीं था हमारी सबकी समझ अलग अलग थी कोई बोलता सांप के ऊपर बैठी कोई बोलता भगवान पकड़ के बैठे कोई बोल रहा था कोई क्या बोल रहा था है ना जैसे हमको समझ में आया कि धरती एक्चुअली गोल है है ना उस दिन के बाद हम सबकी समझ एक हो गई उसका प्रमाण चाहिए फिर एक होने के बाद भी गलती में एक हो जाएंगे थोड़ी चलेगा गलती में एक होंगे तो प्रमाण हमको नहीं मिलेगा तो प्रमाण पूर्वक ही अब समझ का वेरिफिकेशन है ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया तो सुख समझ में आया या नहीं आया सुख समझ में आया हाँ या ना थोड़ा और डिटेल करना पड़ेगा तो करेंगे हाँ जी जी भैया एक बात मैं ये पूछना चाहती हूं। हाँ दीदी, मतलब क्या है वही दीदी ऐसा है रूप के आधार पर हम आदमी को देखते है तो एक की नाक अच्छी तो हमको अच्छा लगने लगता है वो अपना लगने लगता है कल ही किसी ने कहा था देखो एक दीदी निकल कल कहा तो अपने आप भाव आता है हमारे अंदर तो अपने आप नहीं आता उसके पीछे कोई बेसिक मान्यता होती है है ना गोरा आदमी हमको अच्छा लगने लगता है तो गोरे के आधार पर हम टुकड़ा कर दिए आदमी हम काला आदमी हमको अच्छा नहीं लगता है तो मानव को हम गोरे काले के का आधार पर देखते हैं तो वो टुकड़ा कर दिए ये बात समझ में आई मानव को मानव के रूप में अध्ययन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो कोई ना कोई डिविजन हम क्रिएट कर देते हैं चाहते नहीं है हो जाता है ये बात समझ में आई तो अब तक जिस प्रकार से भी हम जी रहे हैं रूप पद बल धन के आधार पर सुविधा संग्रह के आधार पर उसमें से तमाम तरह के डिवीज़न हमने किए चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे जाति के नाम पे हो चाहे संविधान के नाम पे हो चाहे भौगोलिक परिस्थिति के नाम पे हो चाहे स्त्री के नाम पे हो चाहे पुरुष के नाम पर हो चाहे बालक के नाम पर हो चाहे वृद्ध के नाम पर ये सब अभी हमको ठीक ठीक समझने से वो यूनिफाइड होने की जरूरत है यदि ये यूनिफाइड होता है तब जाकर हमारी समझ बनी यदि हमारी समझ बनी तो हमारे अंदर से टुकड़ा खत्म हो गया जैसे मेरे अंदर से टुकड़ा खत्म हो गया मैं रिलैक्स हो गया जिस दिन मेरे को मानव में कोई टुकड़ा दिखता नहीं है मानने से नहीं जानने से मान लोगे तो नहीं चलेगा उसको विस्तार से जानना ही पड़ता है अध्ययन करना पड़ता है उसके लिए जिस दिन हमको टुकड़ा देखना बंद हो गया उस दिन हमको समाधान हो जाता है जब तक हम टुकड़ा देखते हैं बनिया ठाकुर ब्राह्मण तब तक हमको दिक्कत रहता है ये बात समझ में आई ये बात ठीक समझ में आई तो मानव का सुख समझ में आ गया अब इस परपज़ को ठीक से पहचानना और उसके लिए ठीक से एक्शन प्लान तक पहुंचना। मैं सोचता हूं कि आप सभी युवाओं के मन में है ना या जो भी प्रौढ़ लोग उनके मन में यही मुद्दा आता है कि चलो यहां तक तो ठीक हो गया अब आगे एक्शन प्लान बता भाई है ना तो हम आगे और समझेंगे इसको जितने भी प्रश्न आपके हैं कुछ प्रश्न और भी यहाँ पर आए हैं वो उनको भी मैं संभाल कर रखता हूँ जब जब मौका मिलेगा उसका उत्तर करते चले जाएँगे क्योंकि थोड़े से आउट ऑफ कंटेक्ट हैं अभी है है है है ना तो तो तो करेंगे कर आप एक एक प्रश्न प्रश्न यहीं पे बताइए वो एक टुकड़े को आप डिटेल में समझने की इच्छा आदमी और औरत जी तो कुछ तो प्रकृति ने भी आ, टुकड़ा करके रखा टुकड़ा है टुकड़ा करके रखा है चाहे वो आ, मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए शारीरिक डिफरेंस है या कुछ काम अलग होते हैं औरत बच्चे को मतलब धारण करती है शरीर में उसके रहता है उसको दूध पिलाना तो क्या कुछ उनके एक्शन प्लान्स मतलब आ, जैसे हमने कहा कि आवश्यकताओं की आ, बेसिक पूर्ति मतलब हमारा लिमिटेड है समझ के अभाव में आवश्यकता से ड्रिवन समझ के अभाव में आवश्यकता से ड्रिवन समझ संपन्न होने से समझ से ड्रिवन ठीक तो नर को भी नारी को भी दोनों को समझ बराबर आनी है कल इस पर विस्तार से बात करेंगे क्या प्रकृति ने ये दो टुकड़ा करके रखा हुआ है तब तो, तो रंग भी एक टुकड़ा है तब तो, तो कोस्टल एरिया में रहने वाले की आंख भूरी है वो भी एक टुकड़ा है तब तो, तो सारे टुकड़े सही हो गए भाई तो कल इसको हम समझने वाले हैं कि टुकड़ा का एक टुकड़ा है या नहीं है नहीं, सही सारे टुकड़े सही हो गए ऐसा नहीं मतलब आ, उनका कुछ अपना उनको अलग अलग समझना पड़ेगा ना बिल्कुल ठीक है बिल्कुल समझेंगे मैं तैयार हूँ कितने कितने बजे बजे बजे बजे बजे मिलोगे सुबह का का का का का मतलब मतलब मतलब मतलब मतलब फिर से मतलब? जी समय हो गया क्या भाई प्रांजल भैया मैं एक चीज जानना चाहूंगा अगर अनुमति हो तो इधर पीछे हाँ भैया मैं थोड़ा ये पीछे जाके शरीर वाली जो बात कही थी <coughs> मैं मुझे ये बहुत बात बहुत अच्छी लगी कि शरीर को हमें एक उपयोग का जरिया या एज ए टूल मानना चाहिए ठीक है मैं उसको मोबाइल या लम्बरेटा भी मान लेता हूँ उसमें एक प्रैक्टिकल अड़चन ये आती है कि जब एक चीज़ होती है जब पीड़ा जब होती है तो मैं अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर सकता अगर मेरे पैर की हड्डी टूटी है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे शरीर की टूटी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अलग हूँ और मुझे इससे कुछ तकलीफ़ भी नहीं हो रही तो जो पीड़ा जो है वो मैं और शरीर के बीच का ब्रिज ब, बना के ही रखती है उसको मैं कैसे शोर्ट आउट करूं या उसको कैसे लूं आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं समय है हमारे पास प्रांजल भी बता सकते हैं है ठीक है, है। तब तो, तो मेरे माइक दे देते दे अच्छा रहता चलो कोई बात नहीं ये बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि पीड़ा शरीर में हो रही है या मेरे को हो रही है हाँ जी पीड़ा में हो रही है शरीर को जिसको कह रहे हैं दर्द बोल रहे हैं वो दर्द फिजिकल दर्द जो हो रहे हैं उसका पता हाँ उसका पता आपको पता रखता है आप ध्यान देते हो तो उसका आपको पता चलता है और आप ध्यान नहीं देते हो तो पता नहीं चलता है ऐसा होता है या नहीं होता है यदि जिंदगी की सार्थकता आपको समझ में आती है तो आप उस पर ध्यान बनाए रखते हो और ये सिग्नल को भी आप पहचानते हो कि शरीर में कोई गड़बड़ है और उसके लिए भी उपाय करते हो अब ये पीड़ा आपके सर पर चढ़ती नहीं है इसका उदाहरण इसका एक बहुत ही नेगेटिव कंडीशन में जाके मैं उदाहरण देता हूं आपको कई बार ये होता ही है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हम जाके उदाहरण लेते हैं वहाँ से आपको समझ में आएगा मान लीजिए ऐसा देखा गया कि एक जो है वो पता लगा कि युद्ध हो रहा है उसमें कोई सैनिक कहीं फंस गया उसका पैर पत्थर के बीच में फंस गया और बाकी सैनिक उसको निकाल कर ले जाना चाहते हैं और ये समझ में आता है कि पैर अब निकलने वाला नहीं है तो वो सैनिक क्या बोलता है काट दे इसको और वाकई में लोग काट देते हैं और वाकई में इसको दर्द नहीं होता है और वाकई में लेकर भाग जाते उससे पूछो दर्द हुआ बोले नहीं कैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप यदि बहुत मन लगा के कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हो गीत सुन रहे होते हो कुछ लिखते हो चिट्ठी लिखते रहते हो और उस समय आपके पैर में मच्छर काटता है आपको पता चलता है जब आपका ध्यान वापस लौटता है तो आपको पता चलता है कि पैर में मच्छर काट गया बाद में खुशहालते रहते अपन इसका मतलब क्या निकला कि जीवन में स्वीकृतियों के आधार पर ही पीड़ाएं हैं शरीर में संवेदना है अच्छे और बुरे की संवेदना शरीर में यथावत हमेशा ही रहती है यदि आपको यहाँ अभी इस प्रोग्राम में रस आना बंद हो जाए आपको ये लग जाए कि इसकी कोई सार्थकता नहीं है आपकी कमर में दर्द बहुत बढ़ने लगता है कब तक बैठूंगा भैया कुर्सी में जा रहा हूं है ना ये बात समझ में आती है आपको यदि यह समझ में आ जाए कि यहाँ बहुत मीनिंगफुल बात हो रही है आपके कमर में कितना भी दर्द होता है आप कुछ ना कुछ मैनेज करके चलाते रहते इसका मतलब क्या हुआ हम शरीर को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहे हैं किस पीड़ा को हम पीड़ा मानते हैं किस लेवल पर जाके हम रोते हैं ये हम तय करते हैं भाई इसको हम तय करते हैं है ना शरीर में ऐसा कुछ होता ही नहीं थकान थकान मन में होती है कि शरीर में शरा, थकान शरीर में होती है कि मन में कल के लिए होमवर्क है सोच के आइएगा सोच के आइएगा थकान शरीर में होती है कि मन में कितना समय हुआ टाइम हो, टाइम हो गया टाइम हो गया एक मिनट भाई दो मिनट बैठेंगे जरा कुछ भाई कहना चाहते हैं बज गया है छा गोष्ठी का ही अनाउंसमेंट करना था कि गोष्ठी में जो लोग पहुंचते हैं वो टाइम पे पहुंच जाएं क्योंकि फिर आगे का कार्यक्रम लेट हो जाता है और सोने का भी गोष्ठी प्रभारी मौजूद नहीं थे तो आप ये हम आप लोग बात करना तो शुरू कर सकते ही हैं गोष्ठी प्रभारी कहीं ना कहीं किसी काम में ही आपके लिए कुछ करने में ऑक्यूपाइड रहते हैं तो वो जितना जल्दी हो सकता वो पहुँचेंगे ही लेकिन आप लोग अगर एक साथ पहुँच जाते हैं तो और विल मेक श्योर कि वो लोग भी पहुँचे लेकिन हम लोग पहुँच जाएँ हर कोई अपना अपना ये तय करें कि हम पहुंच जाएं खुद और उसके बाद में ये भी होता है कि आ, सोने का भी ये है कि जहाँ पे साथ में सो रहे हैं काफ़ी लोग तो आ, जो लोग लेट सो रहे हैं उनके कारण जो जल्दी सोने का कोशिश कर रहे हैं वो नहीं सो पा रहे हैं तो सभी टाइम पे सो जाएंगे तो उठ पाएंगे और कल से जो आ, यहाँ पे बच्चे हैं वो आपको विजिट कराने का अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो गोष्ठी के ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली होने वाला है तो कल हर दिन छः ग्रुप्स गोष्ठी के ग्रुप्स जाएँगे चाय का जो टाइम रहता है उस टाइम पर वहीं पर आपको बच्चे मिल जाएंगे जो आपको गैदर होना है अपने ग्रुप्स के साथ में तो मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ कल कौन से ग्रुप्स की विज़िट है आप लोग सुबह साढ़े छः से साढ़े सात रहेगा विजिट और उसमें एक यहां उत्सवन स्टेज उत्सवन लोअर और उत्सवन अपर ये तीन ग्रुप्स में जो लोग हैं उनका विजिट है एक पूरा विजिट ये कैंपस का हाँ यहाँ पे बच्चों के साथ हाँ लेकिन वो बच्चों के साथ में एक तरीके से वो अलग तरीके से प्लान किया गया है वो उस तरीके से बताएँगे आप में तो जो लोग भले ही आपने खुद घूम लिया होगा और इतने दिनों में हाँ हाँ ठीक है वो बच्चों ने जिस तरीके से भी करवाया होगा ये जो होगा फिर से भी कर जा सकते हैं जिनको लग रहा है कि एक बार हो गया है हमारा कंप्लीटेड है तो ऐसा कंपलसरी भी नहीं है जिनको लगता है कि हाँ बच्चों के साथ एक बार जाना है फिर से तो जा सकते हैं उसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप्स है वो है सभागृह एस और अभ्युदय सदन ये छः ग्रुप्स का कल विजिट रहेगा तो जो जो इन ग्रुप्स में है वो सुबह साढ़े बजे वहाँ पर पहुँच जाए चाय वाले स्थान पर और गोष्ठी में पौने आठ बजे पहुँचने का कोशिश करें तो आठ बजे से विल स्टार्ट थैंक यू वो अभी भैया डायरेक्टली वहाँ पहुँचा चलिए आप सभी के लिए एक बार जोरदार बता धन्यवाद कल की डायरी है जो दिन ये रहा यहां पे हम लोग रहते थे, थे। ना वहां पे रखी थी कलर वाले नाम कलर की डायरी नाम विश्वासクトル होगा उस पे लिखा होगा खोलोगे तो अंदर है लिखा हुआ एक मेरे दोस्त की डायरी मिस हुई बोल रहा हूं वो मेरी भी मिस हुई अच्छा आप अपनी बता मुझे लगा कोई मिस हुई तो बता अच्छा या तो मिसरी तो नहीं है अच्छा देख लो ना प्रशांत ठीक है ये बता दूंगा क्योंकि जो ऑडियोज ऐप पे हैं हां वो डाउनलोड हो सकते हैं जा और शशि बहन कुछ नई बात आपको तो सुना सुनाया हो गया वक्त है ना चल रहा है कोई ऑडियो है है ये है। तो इसको डाउनलोड डाउनलोड कैसे बड़ा रहा है। के लिए ना ना ना स्टार इसमें नहीं आएगा टेलीग्राम टेलीग्राम में मैं ना। में ग्रुप है। पे भेज नहीं। नहीं दूंगा क्लिक करने के बाद लाइट जल पा